गौर हरी भोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जो की जय श्री श्री, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय उनके तिथि महोत्सव की जय श्री गौर हरी गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय शिरा रमण हरि गोविंद जय जय गो गोविंद जय जय गोपा जय जय श्री राधारमण हरिगोविंद जय जय जय भूलवृंदावन हरि लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंसो यमलगल वाग्म ममृत जगत्सर्ग विसर्गार नवलक्षणलक्ष जगद्धा नमा तत् प्रेरणा कोपि तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव हम वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवांश्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पादा सह गण ली विशाखान्वता आजान संकीर्त संकर्तन पृतरौ कमलाय तक्ष विश्वभरौ दिवरौ युगधर्मौत्कता नीलाचलनिवासा मिथ्याय पर बलभद्र सुभद्राभ्याय नारायण नमस्कृत्य नरम चरुतम देवी सरस्वती व्या तयमी वाक तरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो दासजीवे मंद मतेर्दया बोलो शुभदावन बिहारी लाल जय ंगल श्री चैतन्य ची गौर लीला, परमरसिक, श्री निष्ठ सिद्ध श्री श्री 108, सौ आठ श्री रामकृष्णदास सिद्ध बाबाजी भरे उनके पृथ्वी समाराधन बहुत सबके परम आशीर्वादात्मक अवसर पर आयोजित उनके मुखोल्लास के लिए प्रस्तुत गौ हरी।, हरी वो श्री गौरकथा के नव सत्र में आज दिन श्री महाप्रभु की लीला का गायन कर अपनी वाणी को पवित्र तो करें पूर्ण प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पार श्रीमद महाप्रभु की दंडभंग लीला का निरूपण कराए महाप्रभु ने सन्यास लिया सन्यास के बाद में साक्षी गोपाल उनकी कथा भी श्रवण की और इसी प्रसंग में भागवी नदी में श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के दंड महाप्रभु तो गए थे कपोतेश्वर दर्शन करने के लिए शिवजी का दर्शन करने के लिए और वहां संकीर्तन कर किया महाप्रभु ने इधर नित्यानंद प्रभु श्री मुकुंद इत्यादि महाप्रभु की भिक्षा की व्यवस्था देखने के लिए गए परंतु श्री महाप्रभु ने के दंड को नित्यांतर तोड़ दिया और महाप्रभु कह रहे हैं कि अब मैं किसी को भी अपने साथ में नहीं रखूंगा सन्यास का मेरा एकमात्र सहारा था दंड उसको भी तुमने मुझसे दूर दिया या तो तुम आगे जाओ या हम पीछे जाए मैं आगे जाऊं तुम लोग मेरे साथ में नहीं रहोगे ऐसा कहकर कि महाप्रभु अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं ऊपर से दुख जैसा दिखा रहे हैं। दुख कोई है नहीं महाप्रभु जिस भाव अवस्था में विराजमान हैं, वहां उनको दंड की आवश्यकता है नहीं जिस सिद्ध अवस्था में श्री महाप्रभु विराजमान हैं, श्री युगल सरकार के में पूरी तरह से चित्त कृष्ण आविष्ट चित्त होकर के महाप्रभु स्वतः ही बिराजमान है तो मन को नियंत्रित करने के लिए दंड इत्यादि की आवश्यकता नहीं है आगे छठे पर में कह रहे हैं कि नौमितम गौर चंद्रम यह कुतर्कम सार्वभौम सर्वभूमा भक्ति भूमानम आचर उन श्री गौरीचंद्र को हम प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने कुतर्क के द्वारा जिनका चित्त अत्यंत अत्यंत कर्कश हो गया है ऐसे श्री सार्वभौम को जो कि सार्वभूमा भूमा में ही एकमात्र निष्ठ है मैंने ब्रह्म में ही निर्गुण ब्रह्म में ही सर्वव्यापक जो ब्रह्म है उसमें जो लीन थे उनको भक्ति भूमान आचरण उनको भक्ति भूमा का आचरण कराने वाला बना दिया माने अद्वैत मथम पथ के जो महान तार्किक विद्वान उनको भी भक्ति मार्ग में जिन्होंने स्थापित कर दिया जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय आद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद आवेश चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ देख प्रेमे हिला आश्चर्य श्रीमंद महाप्रभु ने बहुत दूर से श्री जगन्नाथ जी का चक्र देखा और चंक चक्र देखते ही अठार नाला वहां से महाप्रभु ने दौड़ लगाई और दौड़ लगाते हुए श्री महाप्रभु उस समय श्री जगन्नाथ मंदिर में एकदम घुसे हुए धड़धड़ाए दर हुए चले गए जगन्नाथ का दर्शन करके एकदम व्याकुल हो रहे हैं और सीधे जगन्नाथ का आलिंगन करने के लिए घुसे चले गए गर्भगर्भ जगन्नाथ चलीला आलिंगित चलिला मंदिर प्रेम आविष्ट और जैसे ही गए मंदिर में ही आविष्ट होकर के श्री प्रभु उस समय गिर पड़े संयोग की बात उसी समय श्री साधु भट्टाचार्य राज पंडित हैं जगन्नाथ जी के और उड़ीसा राज्य के दर्शन करने के लिए आए श्रीमंद महाप्रभु जिस समय मूर्छित हो रहे हैं उस समय महाप्रभु जब वहां मूर्छित होकर के गिरे परीक्षा मारी थे, उस समय महाप्रभु को जगाने के लिए हटाने के लिए कोई छड़ी था पर आया और वो मारना चाहता है महाप्रभु के को हटाने के लिए वह कुछ प्रहार करना चाहता है छड़ीदार आया परंतु श्री सार्वभौम ने उनको रोक दिया श्री जगन्नाथ जी की झापट खाने की बड़ी महिमा है उस समय कोई छड़ी, छड़ी मार दे दर्शन करने जाओ, कोई छड़ी मार दे कोई झापट मार दे। झापट का मतलब है कि दुपट्टा जो है उससे ही जैसे मारते हैं ऐसे ही दुपट्टे से कोई मारे तो उसकी बड़ी की बड़ी महिमा है और जितने भी अनर्थ है उन सबकी निवृत्ति होती है उसके द्वारा कई कई बार तो महापुरुष जन जो संभ्रांत जन है आदरणीय वे जगन्नाथ जी की झापट खाने के लिए श्रीनाथ जी की झापट खाने के लिए वेश बदल करके जाते हैं कि इस बहाने हमारे ऊपर झापट लग जाए वैसे जाएंगे तो आदर मिल आदर आदर मिलेगा हट जाओ हट जाओ ये होगी परंतु तो सामान्य वेश धारण करके जाएंगे तो जगन्नाथ जी का दंड मिलेगा तो दंड प्राप्त करने के लिए तो इसकी भी बड़ी कीमत है बड़ी मेहमान श्री सारुन भट्टाचार्य ने उस छड़ीदार को रोक दिया श्री चैतन्य को अभी तक होश नहीं आया मूर्छा प्रेमावेश में श्रीमद महाप्रभु पड़े हुए उस समय सार्वभ ने उपाय सोचा और ये एकदम प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होकर के बहु शिष्य पड़ेक्ष द्वारे प्रभु नील श्री साधु भट्टाचार्य ने अपने शिष्यों के और परीक्षा जो है उससे भी ये कहा छड़ीदार से भी ये कहा कि तुम इनको ले चलो मेरे घर पे ले चलो और ऐसा कहकर के ये घर में ले आए और पवित्र स्थान के ऊपर श्री महाप्रभु को शयन कराया है सब में श्रीमन महाप्रभु में अपूर्व प्रलय नाम करके जो दशा है वो वहा उत्पन्न हो गई है अधरूढ़ महाभाव के रूप में प्रलय दशा मूर्छा की दशा वो इनमें आ गई ये चिंत भट्टाचार्य बासिया नित्यानंद सिंह द्वारा मिलल आसिया चिंता कर रहे हैं कि ऐसा मनुष्य कभी हमने देखा नहीं बड़ा चमत्कार हो रहा है कौन व्यक्ति है बड़ा तेजस्वी और इसका प्रभाव बड़ा अद्भुत है ये विचार कर रहे थे सार भट्टाचार्य इतने में ही श्री भट्टाचार्य नित्यानंद आदि वहां द्वार पर आ गए महापुरुष के पीछे पीछे सब लोग काना कर रहे हैं अरे एक महापुरुष आया मूर्चित हो गया मूर्चित हो गया हल्ला समझ गया मंदिर में कौन मूर्छित हो गया शून्य सब जान यही महाप्रभु कार्य श्री नित्यानंद श्री मुकुंद जगदानंद ये सब जान गए महाप्रभु के साथ में जो आए थे तीनों जने ये सब जान गए कि ये केवल ये महाप्रभु का ही कार्य हो सकता है हेन काले आई तथा गोपीनाथ आचार्य उसी समय वहां गोपीनाथ आचार्य आए ये नदिया के निवासी हैं श्री विशारद उनके जमाई हैं, माने सारुण भट्टाचार्य के ये जीजा लगते हैं विशारद जो हैं उनके जमाई हैं, माने सारुण भट्टाचार्य के भी जीजा हुए महाप्रभु के परम भक्त महाप्रभु के तत्व को भी जानने वाले हैं मुकुंद के साथ में इनका पूर्व परिचय था मुकुंद को देख करके विस्मित हुए मुकुंद कह रहे हैं प्रभु यहाँ आए थे हम सब प्रभु के साथ में ही थे हम सब सबको छोड़कर के अकेले श्री प्रभु दर्शन करने के लिए आए हैं वे जाने कहाँ गए दिख नहीं रहे हैं हम उनके पीछे अन्वेषण कर रहे हैं एक दूसरे का मुख सुन करके उस समय श्री गोपीनाथ आचार्य उनको भी पता लग गया गोपीनाथ आचार्य और श्री मुकुंद इत्यादि सबको ये पता लगा कि महाप्रभु यहाँ पर कोई व्यक्ति आया था वो मूर्छित हो गया है और शारुण भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए सब लोग शारुण भट्टाचार्य के घर में अनुमान कर रहे हैं कि महाप्रभु वही होंगे गोपीनाथ उस समय आए सार्वभौम स्थान प्रभु ने देखेला ला और सबने जब सार्व के स्थान पर प्रभु को देखा सार्व भट्टाचार्य के घर पर जब प्रभु को देखा उस समय प्रभु को देख करके आचार्य उनको दुख हर्ष दोनों ही हुआ दुख तो स्नेह के कारण हुआ कि ये नीलाम्बर चक्रवर्ती के दो हित्र हैं और नीलांबर चक्रवर्ती हमारे सहपाठी पाठी है और उनके ये देवते हैं तो इस तरह से ये मेरे भी देवते हुए और दूसरी ओर दुख हुआ दुख, दुख इसलिए कि हा इन्होंने इतनी छोटी अवस्था पर संन्यास ग्रहण कर रखा है अब स के नियमों को कैसे धारण करेंगे तो जो राग प्रीति है उसमें ग्रहण करने पर तो दुख होगा जैसे को को सब को दुख हुआ इस हर्ष भी प्राप्त हो रहा है कि आहा अपना प्रिय जन्म आज यहां एकाएक एक हमको मिल गया है उस समय श्री सार्वभ जितने भी लोग थे उन सबों से मिले और सार्व पठाइल सभा दर्शन करी थे और सार्वभ ने कहा आप चिंता मत करो ये यहां पर हैं आप लोग आए हो पहले दर्शन करके आओ जगन्नाथ जी के कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं गया सब दौड़ करके महाप्रभु की ढूंढते लूरते महाप्रभु के पास में आ गए थे और उस समय श्री चंदनेश्वर सारु भट्टाचार्य के अपने पुत्र हैं उनको भिजा कि इन सबको ढंग से दर्शन करा के जानकार होगा, तो जो है, वो इनको रोकेगा नहीं ढंग से दर्शन करा देगा परिचित व्यक्ति के द्वारा सबको जगन्नाथ दर्शन करके अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है उच्च स्वर से नाम संकीर्तन कर रहे हैं तृतीय प्रहर प्रभु हय न तीसरे प्रहर में प्रभु को चेतना की प्राप्ति हुई और हंकार करके हरिबो हरिहरि तो हरे हरी बोल करके श्रीमन महाप्रभु हंकार करके उस समय चेतन हुए और आनंदे साधुभम लन तार पर धो परम आनंद के श्री साधुभूम ने श्रीमन महाप्रभु की चरण धूमि को मस्तक के ऊपर धारण किया सार्वम कह रहे हैं बिल्कुल कोई बात नहीं आप जल्दी से अब मध्यान स्नान करके आइए और मैं आज आपके अभी भिक्षा की व्यवस्था करता हूं महाप्रसादान वो मंगवाया है महाप्रसाद की श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद उसको ग्रहण करें। समुद्र स्नान करके महाप्रभु शीघ्र ही आए चरण पखार करके श्रीमद महाप्रभु को सारों भट्टाचार्य ने आसन के ऊपर बिठाया अपने हाथ से सुंदर परवेश कर रहे हैं श्री प्रभु कह रहे हैं कि मुझे तो केवल लाफरा व्यंजन जो है उतना सब दे दीजिए एक सब्जी वो लाफरा व्यंजन जो है वो ही देजिए पार सब तरकारियों को मिलाकर करके जो लाफड़ा तैयार किया जाए वो वो दे दीजिए उसमें नीम भी डाल देते हैं थोड़ा से, से तो महाप्रभु को बड़ी प्रिय तो तो श्रीमंत महाप्रभु को जितनी भी सामग्री है वो सब दी नमो नारायण करके नमस्कार किया और श्री उस समय कृष्ण में मति हो ऐसा कहकर के श्री भट्टाचार्य ने उनको उनको प्रणाम किया और कृष्ण में प्रीति हुई महाप्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया सुनि सार्वभ मन विचार करे रहे सार्वभ मन में विचार कर रहे हैं कि ये कोई वैष्णव सन्यासी हो मालूम पड़ता है क्योंकि हमने जब नमो नारायण कहा तो इसने नमो नारायण कहकर के उत्तर नहीं दिया इसने कृष्ण में मति हो ऐसा कहा है तो मालूम होता है कोई वैष्णव सन्यासी है। गोपीनाथ आचार्य उस समय आए और उनसे साधुओं पूछ रहे हैं कि ये कौन हैं इनके पूर्व आश्रम में ये कौन थे कहा, कहा के हैं गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कि नवद्वीप में इनका घर है श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर वहां के बड़े सम्मानित विद्वान हैं नवद्वीप के इनका पूर्व जन्म का पूर्व आश्रम का नाम विश्वम्भर है श्री जगन्नाथ मिश्रपुरंदर के ये पुत्र हैं नीलांबर चक्रवर्ती के दौहित्र हैं सार्वभम कह रहे हैं अरे नीलांबर चक्रवर्ती और श्री विशाल ये दोनों समध्यायी रहे एक ही जगह पर इन दोनों की ख्याति रही नीलांबर चक्रवर्ती और हमारे पिताजी श्री विशारद ये दोनों सब एक विद्यालय में पढ़े थे पुरंदर तार माने इसलिए उस संबंध से जैसे नीलाम्बर चक्रवर्ती के वे जमाई हैं ऐसे ही हमारे पिता विशारद के भी ये जमाई हुए अब तो दोनों मित्र मित्र हैं तो पिता संबंध से ये परंपरम पूजनीय होकर के ही विराजमान तो विश्व पुरंदर तारे श्री मिश्र नीलांबर चक्रवर्ती के परम्परम आदरणीय थे आदरणीय हैं, जामाता हैं और पिता के संबंध से ये हमारे भी परम्परम पूजनीय है नदिया संबंध को समझ करके अत्यंत अत्यंत संतुष्ट हुए हैं और जो नदिया संबंध को अमान लेता है उसके ऊपर महाप्रभु की बड़ी जल्दी कृपा होती है इसलिए सब लोग शचिन शचीनंदन कहकर महाप्रभु का गायन करते हैं ये शचिन नाम जो है उसमें अत्यंत प्रीति होने का कारण ही ये है कि नदिया का संबंध श्री प्रभु को अत्यंत अत्यंत प्यारा है और जहां भी अष्टकालीन लीला श्रीमद महाप्रभु का ध्यान किया गया वहां नवद्वीप की लीला ही अष्टकालीन लीला उसका ही विशेष रूप से ध्यान किया जाता है। श्री साधु कह रहे हैं आप अत्यंत अत्यंत पूजनी हो और आज मैं आपका दास हूं ऐसा कहकर के प्रणाम कर रहे हैं महाप्रभु ने उसमें विष्णु स्मरण किया और भट्टाचार्य से अत्यंत विनम्रता के वचन कहे विष्णु विष्णु कहकर के अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो हम तो आपके बहुत छोटे बालक हैं ऐसे वचन कहकर के कहा कि आप तो जगतगुरु समान हैं लोग हित करता है वेदांत पढ़ा रहे हैं जगत का उपचार करने वाले हैं मैं एक सन्यासी अच्छा बुरा कुछ जानता नहीं हूं मैं तो आपको गुरु करके ही मानता हूं आज ये हुई अमार बड़ी विपत्ति कहा अमार अव्या होती। आज मैं मूर्छित हो गया कैसी विपत्ति में पड़ गया और आपने मेरे प्राणों की रक्षा की आपने उस समय मुझे संभाला कैसी आपकी कृपालता है नहीं तो आज तो मेरे ऊपर महाविपत्ति आ गई थी भट्टाचार्य उस समय कह रहे हैं सारूण भट्टाचार्य के मारे एक निवेदन है आप अकेले दर्शन करने के लिए जाएंगे आप मुझसे कहिए कोई कोई को शिष्य को मैं आपके साथ में भेजूंगा या मैं स्वयं आपके पास में जाऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा या कोई मेरा सेवक जो है वो सेवक आपके साथ में जाया करेगा महाप्रभु बोले नहीं नहीं अब मैं मंदिर के भीतर नहीं जाया करूंगा दूर रहकर के गरुड़ स्तंभ के पास ही मैं दर्शन करूंगा अमार मातृस्वसा ग्रह निर्जन स्थाने कहा बासा देह समाधा। भट्टाचार्य ने कहा कि मेरी मासी का घर है एक एकांत स्थान है आपको वहां ठहरा देते हैं और वहां आपका सब व्यवस्था आपकी हो जाएगी गोपीनाथ आचार्य ने श्रीमंद महाप्रभु को ले जाकर के वहां जल पात्र इत्यादि सब व्यवस्था उस छोटी सी कोठरी में मासी की जो कोठरी है उसमें इनकी करा दी है श्रीमंद महाप्रभु की करा दी दूसरे दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रभु लौटे हैं प्रकृति विनीत सन्यासी देखित सुंदर अमार बहुप्रीत श्री मुकुंद दत्त उस समय सार्वहम के घर पे पहुंचे और सार्वह मुकुंद दत्त से बोले कि इस सन्यासी के विनम्र स्वभाव को देख करके मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है इन्होंने किस संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया है उसको मैं सुनना चाहता हूं श्री गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि इनका सन्यास का नाम है कृष्ण चैतन्य पूर्व आश्रम का तो इनका नाम मैंने आपको कल बताया था विश्वभर है परंतु इस समय इनका संन्यास का जो नाम है वो कृष्ण चैतन्य है और महाभाग्यवान श्री केशव भारती जी उनके ये शिष्य है ऐसे जो कहा हम कहे यही नाम सर्वोत्तम भारतीय संप्रदाय यहां हो मध्यम बोले इनका नाम तो बड़ा सुंदर है कृष्ण चैतन्य परंतु तो संप्रदाय इनने जो लिया भारतीय संप्रदाय वो थोड़ा मध्यम है क्योंकि सन्यासियों में दस सन्यासी जो हैं उनमें सरस्वती इत्यादि जो सन्यासी हैं वे तो श्रेष्ठ माने जाते हैं सरस्वती गिरि इत्यादि जो भारतीय संप्रदाय है उसको थोड़ा मध्यम माना गया बोले इन्होंने मुझे संप्रदाय में दीक्षा क्यों गर, क्यों ग्रहण नहीं की भारतीय संप्रदाय को मध्यम संप्रदाय माना गया जाता है गोपीनाथ कह रहे हैं नहीं नहीं को बाह्य अपेक्षा नहीं है इसलिए इन्होंने बड़े संप्रदाय की प्रायः उपेक्षा की है सरस्वती इत्यादि के संप्रदाय हैं उनकी इन्होंने उपेक्षा की है भट्टाचार्य कह रहे हैं कि प्रौण यौवन है ये अपने सन्यास धर्म का पालन कैसे करेंगे कोई बात नहीं अब सन्यास ले लिया है तो कोई बात नहीं ले लिया सो ले लिया अब वापिस लौटा लौटा नहीं जा सकता है आमी सुनाई मैं निरंतर की शिक्षा प्रदान करूंगा वैराग्य अद्वैत मार्ग में इनको प्रभुत्व कराऊंगा कहो तो ने यदि पुनरअपि योग पट दिया फिर कभी आवश्यकता होगी तो इनको पुनः किसी बड़े स्थान पर उत्तम संन्यास के आश्रम में दोबारा इनको योग दिलवा दूंगा और इनको ऊंचे संप्रदाय में भी दोबारा दीक्षित करा दूंगा ये सुन करके गोपीनाथ आचार्य को बड़ा दुख हुआ और गोपीनाथ आचार्य कुछ कहने लगे बोले साले साहब आप इनकी मेहमा को तो नहीं जानते हैं भट्टाचार्य से कह रहे हैं भट्टाचार्य शाले साहब आप इनकी मेहमा को नहीं जानते हैं भट्टाचार्य तुम हार ना जाने मेहमा भगवत्ता लक्षण सीमा ये स्वयं भगवान हैं और भगवत्ता की जो लक्षण हैं उनकी परम सीमा इनमें विख्यात होकर के विराजमान है ज्ञान वैराग्य श्री यश शक्ति और माधुरी ये छहों जो वैराग्य ऐश्वर्य समग्र से हो उनकी ये परम सीमा होकर के विराजमान अनुमान प्रमाण ईश्वर तत्व ज्ञाने अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर तत्व का ज्ञान तत्वतः तो नहीं हो सकता है कोई यदि अनुमान करे की सृष्टि है तो इसका कोई रचनाकार होगा सृष्टि एक क्रम से चल रही है तो उसका कोई नियंता होगा ठीक समय पर सूर्योदय हो जाता है ठीक समय पर अस्त हो जाता है चिड़िया जाग जाती हैं नेचुरल क्लॉक अपने आप चल रही है इसलिए कोई जगत का ईश्वर है ऐसा यदि अनुमान किया जाए तो ये ईश्वर के अनुमान का ठीक ठीक ठीक है पता लग जाएगा परंतु इसे ईश्वर का ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती है इसलिए आचार्य कहे अनुमान नहीं ईश्वर ज्ञान है श्री गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि अनुमान ईश्वर के ज्ञान में मुख्य कारण नहीं है ईश्वर के ज्ञान में अन्न में अंततः मुख्य ज्ञान जो होगा वह शास्त्र के द्वारा ही शब्द ही मुख्य प्रमाण है ईश्वर सामने दिख नहीं रहा है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय इंद्रियार्थ संयोग उसका नाम है प्रत्यक्ष इंद्रिय का अर्थ से संयोग उसको कहते हैं प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रमाण नहीं है वस्तु भी प्रमाण नहीं है यह वस्तु है आखि इंद्रिय का अर्थ के साथ में संयोग जो हुआ उस संयोग का नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण न तो ये प्रत्यक्ष है न आंख प्रत्यक्ष है इंद्रिय का अर्थ से जो संयोग है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियाार्थ संयोग प्रत्यक्षम इंद्रियों अर्थ का जो संयोग है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं अनुमान कहते हैं लिंग परामर्श किसी चिन्ह को देख करके तृतीय ज्ञान जो प्राप्त किया जाएगा उसका नाम है अनुमान धुआं देखा धुआं है लिंग माने चिन्ह और उस चिन्ह को देख करके परामर्श किया जाए कि यहां पर्वत में कहीं आग जल रही है क्योंकि यथ यत् धुआं तथ्य तत्र, तत्र वन भी जहां जहां धुआं है वहां वहां आ गए तो किसी चिन्ह को देखकर के जो व्याप्ति है उस व्याप्ति के आधार पर किसी वस्तु का निर्धारण किया जाए उसका नाम है अनुमान व्याप्ति कहते हैं साहचर नियम जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी जरूरी नहीं जहां अग्नि है वहां हो अग्नि सब में है परंतु धुआं नहीं है परंतु धुआं जहां है वहां पर अग्नि होगी। जो व्यापक है उसके बिना व्याप्त रह सकता है परंतु तो व्याप्त के बिना व्यापक नहीं रह सकता है एक में। है धुएं के बिना अग्नि रह सकती है परंतु तो अग्नि के बिना धुआं नहीं रह सकता है तो अनुमान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती है प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता है लिंग परामर्श किसी चिन्ह को देखकर के भी चिन्ह कहीं हो सकता है परंतु तो उसका प्रभाव नहीं हो ऐसा भी नहीं है क्योंकि व्याप्त व्यापक के बिना रह सकता है व्यापक व्याप्त के बिना नहीं रह सकता है इसलिए धुआं जो है उसको देख के अग्नि का निर्णय नहीं किया जा सकता धुएं के बिना भी अग्नि रह सकती है ईश्वर कृपालेश है तो पे ईश्वर की सिद्धि करने में उनकी कृपा ही एकमात्र कारण है से ही ईश्वर तत्व जाने वाले पारे वो जो ईश्वर तत्व है उनकी कृपा के द्वारा ही ईश्वर तत्व को जाना जा सकता है जब ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी साले साहब तुम भी इनके तत्व को जान जाओगे अभी ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है इसलिए तुम कह रहे हो कि हाय इनको इन्होंने इतनी छोटी अवस्था में कैसे संन्यास ले लिया साक्षात ईश्वर है सार्वभौम उस समय हंस रहे हैं इष्ट विचार करी ना करी रोष। शास्त्र दृष्टि किचू कहिल ना लहे दोष उस समय श्री गोपीनाथ हंसकर के सार्वभौम से कहने लगे कि तत्व निर्णय करने के लिए मैं कुछ विचार करूंगा शास्त्र दृष्टि के अनुसार कुछ कहूंगा मेरी बात का बुरा मत मान शास्त्र के आधार पर मैं ये सिद्ध करूंगा कि ये महापुरुष होकर के विराजमान है और उस समय वे गोपीनाथ आचार्य इनके सामने वर्णन करे हैं कि महाभागवत तो है चैतन्य घुसाएं श्री कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता है तीन युगों में ही विष्णु का अवतार होता है इसलिए इनको त्रियुग कहा गया ये सुनकर के गोपीनाथ आचार्य मन में दुखी हुए कलयुग में कोई कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं होता है तुम इनको साक्षात विष्णु कह रहे हो ये उचित नहीं है ये गोपीनाथ आचार्य उस समय मन में दुखी हुए और कह रहे हैं शास्त्र करिया तुम ही करो अभिमाने के साले अपने बहुत शास्त्र हो आप ये अभिमान आप कर रहे हो देखो श्रीमद् भागवत और महाभारत दोनों ही प्रमाण हैं और दोनों प्रमाण इनको ईश्वर ही भागवत भी सिद्ध करता है और श्री महाभारत वो भी श्री गौर को अवतारी ही सिद्ध करते हैं पृथ्वीयुग में श्री कृष्ण युवावतार धारण करते हैं ऐसा आप विचार मत करो तुम्हारा विचार सही नहीं है इस कल युग में अब कल की अवतार की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि महाप्रभु उत्पन्न हो गए हैं वहां पर आगे कोई अवतार की जरूरत नहीं है अन्य युगों में कलयुग के अंत में कल की अवतार होता है परंतु महाप्रभु जब हैं तो उस समय कल की सतयुग आदि में ही वर्तमान अन्य युगों में ही वर्तमान बर, रहते हैं श्रीमद भागवत में कहा गया आश्र वर्णास्त्रो गुगम तनु शुक्लोपी रक्त तथा कृष्ण पाम अनुसार इनके तीन अवतार हुए हैं शुक्ल रक्त और इस समय कृष्ण अवतार हुआ है पारिशेष प्रमाण के द्वारा ये दो रहा है कि कलयुग में ये इस समय पीत होकर के प्रकट हुए जब कृष्ण अवतार होता है उसके आगामी कलयुग में ही श्री महाप्रभु का अवतार होता है कृष्ण नीला के परशिष्ट रूप में सतयुग में ये शुक्ल त्रेता में ये रक्त और इदानी माने द्वापर में कृष्ण रह गया कलयुग पार्शेष प्रमाण में बाकी तो ये पीत जो हुए वह कलयुग में गौर होकर के ही उत्पन्न हुए ये तो श्रीमद्भागवत का प्रमाण हो गया और श्री महाभारत का प्रमाण है कि वृष्ण सहस्त्र में कहा गया श्रीमंद महाप्रभु के विषय में कि सवर्ण वर्णो वर्ण, हेमांगो वरांग चंदनांगदी सन्यासम शांता निष्ठा शांति पारायण इनमें पहली लाइन ये तो श्री नवद्वीप लीला की है और दूसरी लाइन जो है वो सन्यास लीला की नवद्वीप लीला का शास्त्र वर्णन कर रहे हैं वृष्ण में वर्णन किया गया सुवर्ण वर्ण जो सुंदर वर्ण बन उनका वर्णन करते हैं सुंदर वर्ण कौन से हैं बोले श्री कृष्ण हरे कृष्ण इत्यादि सुंदर वर्णों का जो वर्णन करे उनका नाम हुआ स्वर्ण वर्ण सुंदर वर्ण उनका वर्णन जिनके जुहा पर है हेमांग ये इनका स्वरूप है नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी जो स्वर्ण वर्ण का अर्थ है वो हेमांग का अर्थ हो जाएगा सौन्य शनि का है हेमांग शनि का वर्ण है तो पुनरुक्ति तो शास्त्र करेगा नहीं दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए इसलिए स्वर्ण वर्ण का अर्थ किया जाएगा कि सुंदर वर्ण जिनके जुहा के ऊपर विराजमान और हेमांग का तात्पर्य है जिनकी अंगकांति सुवर्ण सरि की विराजमान है क्योंकि शास्त्री की एक मर्यादा है कि वह अदग्ध दहन न्याय से अर्थ को प्रकट करता है न्याय का तात्पर्य है कि अग्नि उतने हिस्से को जलाती है जो जला हुआ नहीं है जो जल गया उसको जलाती है तो एक बार जो अर्थ प्रकट हो गया उसको अग्नि दोबारा शब्द उस अर्थ को दोबारा निकालते हैं दोबारा जो अर्थ है कोई दूसरा अर्थ होना चाहिए तो स्वर्ण वर्ण और हेमांग इनको यदि यही के लिए है कि इनका गोरा अंग है तो पुनरुक्ति हो जाएगी जो अर्थ स्वर्ण वर्ण का है वो हेमांग का हो जाएगा पुनरुक्ति दोष आ जाएगा शास्त्र में पुनरुक्ति दोष होता नहीं है इसलिए स्वर्ण वर्ण का अर्थ है कृष्ण इनका मुख से जो गायन करने वाले हैं और हेमांग माने सोने सरी की जिनकी अंग कांति है वरांग शास्त्र की दृष्टि से इनके प्रत्येक शरीर परम परम सुंदर शरीर का जो गठन है वह परम सुंदर है और चंदना चंदन जो है उनके अंगत बाजूबंद इन्होंने धारण कर रखे हैं श्री अंग के ऊपर चंदन विराजमान है ये नवद्वीप लीला हुई गृह की आप संन्यास लीला का वर्णन कर रहे हैं कि सन्यासकृत समह शांता निष्ठा शांति ये सन्यास ग्रहण करने वाले हैं समह माने सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले हैं सुख दुख दोनों में समान दृष्टि रखने वाले हैं परम शांत हैं शांत का तात्पर्य है शम का तात्पर्य है शमो मन निष्ठता बुद्धि कृष्ण में ही जिनकी बुद्धि निरंतर लगी रहे उसका नाम है शम तो ये शांत होकर के विराजमान है और महाप्रभु का एक नाम है निष्ठा शांति पारायण जो श्री कृष्ण में ही एकमात्र भक्ति निष्ठ होकर के जो विराजमान है ये इनका एक नाम भी हुआ निष्ठा शांत पारायण ये इनका एक नाम भी हुआ शांत चित्त है कृष्ण में कृष्ण भक्ति में ही निष्ठा है और ये शांति मन शनिष्ठता बुद्धि श्री कृष्ण में बुद्धि वो ही पारायण होकर के बराजमान है ऐसे विभिन्न जो नाम है वो नाम इनके जो दो नाम जो विष्णु सहस नाम में जो नाम दिए गए पूर्ण लीला का ही करने वाले नाम है ऊपर कृपा हो सारूहू साले साहब जब तुम्हारे ऊपर इनकी कृपा होगी तब इस सिद्धांत को तुम स्वयं वर्णन करोगे जब कृपा इनकी हो जाएगी तब इस सिद्धांत का तुम स्वयं वर्णन करोगे जिनकी माया शक्ति से विमोहित होकर के लोग करते हुए स्थापित होते हैं खंडन बंदन करते हुए विराजमान होते हैं ऐसे ये अनंत गुणों से युक्त होकर के विराजमान है और एक में कह रहे हैं कि युक्तम संत सर्वत्र भाषणते ब्राह्मण यथा ब्राह्मण लोग जो कुछ भी कहते हैं कोई कहते हैं कि केवल के छह तत्व हैं, कोई कहते हैं आठ तत्व हैं, कोई कहते है हैं कि तेईस तत्व हैं, पच्चीस तत्व हैं, कोई छब्बीस तत्व कहते हैं कोई अट्ठाईस तत्व कहते हैं सांख्य में तो सभी युक्त हैं, सबके पास में अपने तर्क हैं और कारण का कोई अंतर्भाव कर ले तो संख्याओ में घटबड़ हो जाएगी तो इसलिए मैं सभी तत्वों को ठाकुर जी कह रहे हैं वहां पर बाईस अध्याय में, में एक आदर्श में कि मैं सभी के मतों को आदर देता हूं तो बदताम किम दुर्घटम युक्तम संते सर्वत्रो सभी के मत उपयुक्त ही होकर के बिराजमान तबे भट्टाचार्य कहे या इस नामे गण सहित इन वचनों को सुनकर के श्री भट्टाचार्य ने कहा भाई ठीक है आप कृष्ण चैतन्य के स्थान पर जाइए और सभी लोगों को ये कहिए कि वे यहां पर ही प्रसाद ग्रहण करें पहले भोजन कराइए उन्हें फिर मुझे शिक्षा देते रहना ये परचन है ये शारुण भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से परिहास के वचन कर रहे हैं बोल मुझे उपदेश मत दो ये जो ज्ञान पिला रहे हो मुझे साक्षात ईश्वर हैं ऐसा मुझे उपदेश मत दो एक व्यक्ति को तुम ईश्वर बता रहे हो इस बात को मेरे शरीर का तार्किक स्वीकार करने वाला नहीं है श्री गोपीनाथ आचार्य ने उस समय महाप्रभु के स्वरूप के विषय में बहुत कुछ भी बताया श्री आचार्य सिद्धांत मुकुंदेर संतोष श्री गोपीनाथ आचार्य ने जो सिद्धांत वर्णन किए इनको जब मुकुंद ने सुना तो मुकुंद को बड़ा संतोष हुआ परंतु भक्ताचार्य के वचनों को सुनकर के मुकुंद भीतर भीतर क्रोध कर रहे हैं ये महाप्रभु को एक मनुष्य मात्र मान रहे हैं सामान्य जन मान रहे हैं और महाप्रभु की ये कहकर के कहीं ना कहीं निंदा भी कर रहे हैं कि अरे भारतीय संप्रदाय तो मध्यम संप्रदाय है ऐसा कहकर निंदा करें उचित नहीं है पंत कुछ बोले नहीं श्री मुकुंद ने भट्टाचार्य की सारी बातें श्रीमंद महाप्रभु को तो सुनाई महाप्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए भट्टाचार्य मेरे ऊपर सारूह भट्टाचार्य मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सोने आनंद कौरिया जगन्नाथ दर्शन दूसरे दिन की बात है कि श्री महाप्रभु ने उनको लेकर के स्वयं सारूह भट्टाचार्य जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए महाप्रभु ने आनंद पूर्वक दर्शन किया भट्टाचार्य संगे तार मंदरे और भट्टाचार्य के साथ में सार्व भट्टाचार्य के साथ में अभी सार्व भट्टाचार्य के ऊपर महाप्रभु की कैसे कृपा होगी इस प्रसंग को वर्णन कर रही सार्वभ भट्टाचार्य की कृपा का प्रसंग के ऊपर कृपा का प्रसंग चला है सारु भट्टाचार्य कितना बड़ा नहीं आए और सुनते हैं कि इन्होंने कहीं मैथिल में जो पहले मिथिला में था न्याय और वो नवद्वीप में नहीं आया था और मिथिला के पंडित इतने अः अभिमानी थे कि वे अपने विद्यार्थियों को कहीं जो कुछ भी पढ़ाते थे जब वे जाने लगते थे तो उनकी पुस्तकें छीन लेते थे जो कुछ उनके नोट्स हैं उन सब को छीन लेते थे कुछ रह जाए कुछ याद रहे कुछ नहीं रहे और उनको अब जाओ। बाहर जाने देते थे, थे। भट्टाचार्य ने कहते हैं सारे न्याय सूत्रों उनकी जितनी भी व्याख्याएं हैं उन सबों को सुन करके ही कंठस्थ कर लिया और लाकर के फिर नवद्वीप में इन्होंने न्याय शास्त्र का स्थापन किया और फिर नवद्वीप न्याय शास्त्र का भी एक बहुत बड़ा स्थान बन गया न्यायिकों का बहुत बड़ा स्थान बन गया तो सार्वम भट्टाचार्य का न्याय के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है और न्याय के ऊपर इन्होंने इनके कई ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं तो इतने बड़े विद्वान सार्वम भट्टाचार्य रहे और बाद में वे महाप्रभु के एकदम अनुगत होकर के विराजमान हो गए श्री महाप्रभु कह रहे हैं भट्टाचार्य मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं मेरे सन्यास धर्म की शिक्षा रक्षा करने के लिए वे मुझे वेदांत पढ़ाना चाहते हैं इसमें बुराई की क्या बात है बहुत अच्छी बात श्री भट्टाचार्य के साथ में जब महाप्रभु उनके घर पर आ गए भट्टाचार्य के घर पर आ गए साधु भट्टाचार्य के आसन के ऊपर बैठ रहे हैं श्री सारुंग भट्टाचार्य बोले बोल देखो वेदांत श्रवण यही सन्यासी धर्म निरंतर कर तुम वेदांत श्रवण तो वेदांत श्रवण किया करो वेदांत श्रवण करना सन्यासी का धर्म है श्रवण कीर्तन श्रवण मनन और निर्ध्यासन ये ज्ञान मार्ग के तीन मुख्य मार्ग है श्रवण मनन निर्ध्यासन श्रवण करना चाहिए शुद्धापूर्वक मनन करना चाहिए तर्क और युक्ति युक्तिपूर्वक और निर्ध्यासन करना चाहिए कहीं एक जगह एकाग्रता पूर्वक योग पूर्वक इसलिए पहले शास्त्र में विश्वास रख करके तुम वेदांत का श्रवण करो फिर युक्ति और तर्क उनके द्वारा मनन करो खंडन मनन करते हुए काट छांट करते हुए प्रतिपक्ष इनको प्रस्तुत करते हुए मनन करो और फिर मनन करने के बाद में फिर निर्द्यासन माने मन जो विषयों की ओर जा रहा है उसको वापस लौटाना और ब्रह्म में केंद्रित करना उसका नाम है निर्द्यासन तो श्रवण मनन और निर्द्यासन करते हुए तुम विराजमान श्री महाप्रभु चुपचाप वेदांत का श्रवण कर रहे हैं सात दिन पर्यंत ऐसे करें श्रवण महाप्रभु ने सात दिन पर्यंत चुपचाप सुन रहे हैं बहुत होकर के बाल को आंख खोल करके ध्यान से सुन रहे हैं ना हां करे ना ना करे जा गर्दन भी नहीं हिला और सात दिन तक सुन रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा बस खाली चुपचाप चाप सुनते रहे ना तो ये कह रहे हैं हाथ ठीक कह रहे हो और न दर्द अंत में श्री साधु भट्टाचार्य आठवें दिन तो घबरा गए बोले भाई ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा ऐसा तो है नहीं ये समझ नहीं रहा हो समझ तो रहा है सब चीज इसके चेहरे से पता लगता है परंतु तो ये मेरी एक भी बात को स्वीकार नहीं कर रहा इससे गर्दन कभी भी हिलती नहीं है हाँ मैं गर्दन झुकती हुई नहीं है मना भी नहीं करता है वो सुनता है ठीक है ठीक ठीक अच्छा और आगे आगे <laughs> बस यो, यो करता रहता है कभी कुछ बोलता नहीं तो भालमंद नहीं तो है रहा मोनोधरी तुम ठीक है या गलत है भालमंद कुछ कह नहीं रहे हो ये ठीक कह रहा हूं मैं तुम्हारी इसको तुम स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ऐसा तो कह नहीं रहे हो मौन धारण नहीं कर रहे धारण किए हुए हो बुझा बुझे आप बुझी तो न पारी तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये साधन हो गए कि मैं बकर बकर किए जा रहा हूं और तुम सुन भी रहे हो कि नहीं प्रभु कहे कह रहे हैं कि मारे मैं तो मूर्ख विद्यार्थी हूँ मैं मैंने अध्ययन किया नहीं है आप कह रहे हो सुनो इसलिए आपके सामने बैठ करके बस मूर्ति बन करके सा बन करके और मैं सुन रहा हूं आज्ञा का पालन मात्र कर रहा हूं सन्यासी का धर्म बताया आपने श्रवण करना इसलिए तुम ही ये करो अर्थ बूझीते न पारी आप जो अर्थ कर रहे हो वो मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है भट्टाचार्य बोले बोले ना ना ऐसा नहीं है ना बुझिए हेन ज्ञान याद जिसको ये पता लगता है कि मेरी समझ में नहीं आया है ऐसा व्यक्ति तो पीछे पड़ जाता है बार बार पूछता तुम कुछ पूछ भी नहीं रहे हो मौन धारण कर रहे हो इससे पता लगता है कि तुम्हारे मन में कोई दूसरी बात है समझ में नहीं आता न समझने वाला तो कुछ ना कुछ पूछ पूछता है तुम तो पूछ भी नहीं रहे हो उस समय श्री प्रभु हंसते हुए बोले कि महाराज जब आप ब्रह्म सूत्रों को पढ़ते हैं तो ब्रह्म सूत्रों का अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है ब्रह्म सूत्रों का अर्थ परंतु जब आप उसकी व्याख्या करते हो तब सब गोल गोबर कर देते क्या ऐसा ही है जब मूल सूत्र पढ़ते हो वो लाइन तो बिल्कुल स्पष्ट है परन्तु तो आप जो व्याख्या करते हो वो सब भ्रष्ट व्याख्या होती है तो व्याख्या तुम आज व्याख्या सुनी मन है तो विकल आपकी व्याख्या सुन करके मन विकल हो जाता है सूत्र का अर्थ भाष्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता है पर तुम जो भाष्य करते हो उसमें सूत्र को ही ढांक देते हो सूत्र के अर्थ को प्रकट नहीं करते हो सूत्र के मोक्षार्थ की तो तुम व्याख्या करते नहीं हो और तुम कल्पना के अर्थ को अर्थ को जबरदस्ती आरोपित करते हो सूत्र का अर्थ स्पष्ट है गौण अर्थ की व्याख्या क्यों करते हो अविधा को छोड़कर के लक्षणा की व्याख्या क्यों करते हो तत्व मसी सीधा सीधा सा अर्थ है तस्त्व मसी ईश्वर के तू अंश है ईश्वर की तू शक्ति है सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है और तुम इस मुख्य अर्थ को तो छोड़ करके के जीव नित्य कृष्ण का दास है ईश्वर का अंश है इस अर्थ को छोड़कर के और तुम व्याख्या कर रहे हो कि में सर्वेश्वरता सर्वज्ञता इस गुण को मिटा दो और जीव में अल्पज्ञता अल्पेश्वरता इस गुण को मिटा दो तो चैतन्य अंश में जीव और ईश्वर दोनों एक हो जाएंगे ये भाग लक्षण का जो प्रयोग कर रहे हो जहा जल लक्षण का जो तुम प्रयोग कर रहे हो वो उचित नहीं है जैसे सोयम देवदत्ता ये वो ही देवदत्त है जिस देवदत्त को हमने बचपन में देखा कैसा उछल कूद कर रहा था कितना स्मार्ट था अब बीमार पड़ करके उठा है लठिया लेकर के चल रहा है चेहरा काला पड़ा हुआ है पहले तो पहचान नहीं आया कौन है फिर ध्यान आया और स्वयं देवदत्ता ये तो वही देवदत्त है तो तत्काल तद विशिष्टता उसका त्याग करो और ए तत्काल ए विशिष्टता इसका त्याग करो तो देवदत्त अंश में दोनों एक हैं वो देवदत्त बाल काल का युवा देवदत्त और ये रुग्ण देवदत्त रोगी देवदत्त देवदत्त के अंश में दोनों एक हैं ऐसे चैतन्य अंश में दोनों एक हैं इस तरह से लक्षणा के द्वारा कुछ छोड़ो कुछ ग्रहण करो जात और अजात जात माने छोड़ो और अजत माने मत छोड़ो जैसे स्वयं देवदत्त इसमें कुछ अंश को छोड़ा गया कुछ अंश को नहीं छोड़ा गया इसी को कहते हैं भाग लक्षणा या जात जल लक्षणा कुछ जात लक्षणा के आधार पर तुम जीव और ईश्वर इनकी एकता स्थापित कर रहे हो सोचित नहीं है, जीव की स्थापित करनी है तो शक्ति शक्तिमान एक होते हैं इस तरह से स्थापित करो शक्ति शक्ति ही रहेगी शक्तिमान शक्तिमान ही रहेगा तो तस्त मसी यह सीधा सीधा सा अर्थ निकल रहा है इस मुख्य अर्थ को तो छिपा रहे हो और उसके स्थान पर तत्व में तुम जीव की अल्पज्ञता अल्पेश्वरता और ईश्वर की सर्वज्ञता सर्वेश्वरता इन दोनों वस्तुओं में का तो त्याग कर रहे हो और चैतन्य चैतन्यंश को ग्रहण कर रहे हो कुछ का त्याग कर रहे हो कुछ को ग्रहण कर रहे हो ये भागलक्षण के द्वारा तुम जो हो जीव ईश्वर की एकता स्थापित कर रहे हो ये उचित नहीं है जीव ईश्वर की एकता तो यही है कि जीव ईश्वर का आश्रय लेकर के विराजमान शक्ति सर्वदा शक्तिमान का आश्रय लेकर के विराजमान होती है शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती जबकि शक्तिमान शक्ति के बिना भी रह सकता है जो व्यापक है वह व्याप्य के बिना रह सकता है परंतु तो व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रह सकता है ये शास्त्र का नियम इसे जीव ईश्वर का नित्य दास हा हा हा क्या कर दिया ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया फिर श्री महाप्रभु सारू भट्टाचार्य से बोले कि स्वतः प्रमाण वेद सत्य यही कहे लक्षणा करीते स्वतप प्रमाण्य हानि हो वेद स्वतः प्रमाण है स्वतः प्रमाण का तात्पर्य है कि जहां ज्ञान हो वहीं ज्ञान की प्रामाणिकता भी वहीं से दो। उसका नाम है स्वतः प्रमाण ज्ञान हो कहीं और उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहीं दूसरी वस्तु को ग्रहण किया जाए उसको हम कहेंगे परतप प्रमाण न्याय और मीमांसा ये ज्ञान को प्रमाण मानते हैं मीमांसा कहती है कि बुद्धि के कारण ज्ञान प्रमाणित होता है वेदों में कहा सत्य ज्ञान मरंतम ब्रह्म तो ज्ञान तो है वेदों में और इसको हम शुद्ध करेंगे कैसे? से बोले बुद्धि के माध्यम से तो यदि बुद्धि के माध्यम से तो बुद्धि है मनुष्य में और वेद हैं अलग तो दो वस्तुएं अलग अलग स्थान पर हुई अलग अलग स्थान पर होंगी तो अलग अलग स्थान पर होने पर होगा स्वतः प्रामाण्य नहीं होगा पांड वेद कह रहे हैं वे अपने आप में ही प्रमाण है अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं वेद ने कहा उसको मांगो ये होगा स्वतः प्रमाण मी इनमें भी श्री कुमारन भट्ट वे वेद के प्रामण्य को सिद्ध करने के लिए स्वतः प्राम को सिद्ध करने के लिए कहीं ज्ञातता नामक करके एक धर्म मानते हैं कि वस्तु में ज्ञातता नाम का एक धर्म है जैसे ये दिव्या है यह एक ज्ञान हुआ अब इस दिव्या में एक गुण है उस गुण का नाम है ज्ञातता अपने आप को प्रकट करना तो ज्ञातता नामक एक धर्म वस्तु में विराजमान है उस ज्ञातता से यह दिव्या है इस ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध हुई एक बॉक्स है एक दिव्या है एक पर्स है एक पौच है इसका ज्ञान किससे सिद्ध होगा क्योंकि इस दिव्या में इस केस में एक ज्ञातता नामक एक धर्म कल्पना करो कि इसमें अपने आप को प्रकट करने का एक धर्म है कि मैं दिव्या हूं तब उस ज्ञातता के आधार पर प्राम्य सिद्ध होगा बोल यह भी उचित नहीं है वस्तु में ज्ञातता नामक धर्म है दो जगह अलग अलग नहीं हुई नैया कहते थे कि ज्ञान जो है वह बुद्धि का धर्म है इसलिए दो अलग अलग जगह पर ज्ञान और प्रामाण प्राम अलग अलग हुआ ज्ञान है वस्तु में और है बुद्धि में बुद्धि के आधार पर किसी वस्तु को सिद्ध किया जाएगा इसलिए परतप प्राम हो गया बुद्धि के कारण किसी वस्तु का प्रामाण्य सिद्ध हुआ इसको हम कहेंगे परतप प्राम परन्तु ज्ञात मानेंगे तो ज्ञान भी बुद्धि का हो रहा है और उसमें प्रामाणिकता भी इसी डिबिया में ही है इस केस में ही भी है और ज्ञाता धर्म के द्वारा इसमें ही पुनः वस्तु भी विराजमान है इसलिए मीमांसक स्वतः प्रमाण मानने के लिए नैयायकों का खंडन करते हुए नैयायक और मीमांसक इस बात में भिड़ गए वेद स्वतः प्रमाण है के परतः प्रमाण है नैया ने कहा वेद परतः प्रमाण होते हैं वेद ज्ञान जो है वो तो है वेद में परंतु ज्ञान की प्रामाणिकता हमारी बुद्धि में है और बुद्धि के कारण हम ज्ञान को अपनी इंटेलेक्ट के कारण हम ज्ञान को प्रमाणित कर रहे हैं इसलिए वेद परतः प्रमाण हैं बुद्धि के द्वारा प्रमाणित होंगे हाँ, हाँ, को को प्रमाण प्रमाण नहीं, स्वतः मानो। क्योंकि तो ज्ञान भी विराजमान है।, है और इस केस में कुमार भट्ट उन्होंने कहा कि इसमें ज्ञातता नाम करके एक धर्म है वो इस वस्तु को प्रमाणित कर रहा है कि दिव्या है दिव्या में ज्ञाता धर्म उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर रहा है परंतु कुमार भट्ट के एक शिष्य हुए प्रभाकर उन प्रभाकर ने कहा कि गुरुजी जी ये ज्ञातता धर्म मानने की जरूरत नहीं है अनुव्यवसाय के द्वारा सिद्धि हो जाएगी अनुप्यवसाय जो है उन्होंने कहा कि जैसे इदम घटा है इधम घटा है इधम घटा है ये जो अनुप है इस अनु के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए बेद की प्रामिकता सिद्ध करने के लिए ना तो बुद्धि की जरूरत है बुद्धि के द्वारा ये नहीं है क्यों मत है कि बुद्धि के द्वारा वेद की प्रामिकता असंद करो वेदों में कहीं ज्ञातता नामक धर्म है उसके कारण वेदों की प्रामाणिकता रही है इसकी भी जरूरत नहीं है ये ज्ञाता धर्म क्या होता है ज्ञाता धर्म को मानने की जरूरत ही नहीं है अनुप व्यवसाय के द्वारा पहले पहले जो ज्ञान है उनका प्राम्य दोबारा भी हो गया घड़े को देखा दिव्या को देखा ये केस है फिर दोबारा एक बुद्धि आई ये केस ही है फिर दोबारा एक बुद्धि आई ये केस ही है पीछे पीछे की जो बुद्धि आ रही है वह जो अनुव्यवसाय है उस अनुव्यवसाय के द्वारा पहला पहला जो ज्ञान है वो सिद्ध होता हुआ चला जा रहा है पहले ज्ञान की सिद्धि बाद में आने वाला जो रिपीट रिपीटेड ज्ञान है वह रिपीटेड ज्ञान पहले ज्ञान को सिद्ध करते हुए चला जा रहा है महाप्रभु ने तर्क दे दिया बोले वेद स्वतः प्रमाण ही होकर के विराजमान अब आप यदि लक्षणा का प्रयोग करोगे तो वेद की स्वतः प्रमाणता की हाथी हानि हो जाएगी ऐसा लगेगा जैसे वेद झूठ बोल रहे हैं और कोई दूसरी बुद्धि के आधार पर हम उनके अर्थ को ले रहे हैं गंगायाम घोषा में गंगा जो जल का प्रवाह है उसको स्वीकार न करके गंगा शब्द का अर्थ जो किनारा लिया तीर लिया गया गंगा तीर घोषा गंगा तटे घोषा ये तट जो अर्थ लिया गया ये आप अपनी बुद्धि से लगा रहे हैं वेद का स्वतः प्रमाण खंडित हो रहा है इसलिए अभिराग के द्वारा ही वेद को मानो उसमें लक्षणा का प्रयोग करके आवश्यकता नहीं है वेद बिल्कुल सीधे सीधे ढंग से कह रहे हैं तस अः मसी का मतलब है तस्व मसी तस्मई तो मसी तेन तौमसी सब जगह पूरी भक्ति लग जाएंगे द्वितीय से लेकर के और असक्ति मीता तस्मात्मसी ईश्वर के कारण ही तुम हो जीव है तस् तौमसी मुख्य अर्थ है तुम ईश्वर के जीव हो ईश्वर के दास हो तस्मिन त्वसी लो ब्रह्म में ही तुम हो तो तेन त्वसी तस्मय तो मसी तस्मा तो मसी, मसी तस्मिन तो मसी, सारी विभक्तिया लग जाएंगी ईश्वर मैं ही तुम हो ईश्वर से उत्पन्न हुए हो ईश्वर के अंश हो ईश्वर ही निमित्त कारण है ईश्वर के नित्य दास हो ईश्वर के भीतर ही तुम हो ये सीधा सीधा अर्सन लग लग रहा है गुरु जी आप क्या ये तस् तो मसी तत्व इसमें भाग लक्षणा का प्रयोग किए जा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हो ये अखंड तांडव क्यों कर रहे हो बिल्कुल निरतर कर दिया महाप्रभु कह रहे हैं व्यास सूत्र अर्थ सूर्य किरण स्वकल्पित भाष्य मेघे और आच्छादन बोले श्री व्यास भगवान के सूत्र का जो अर्थ है वह तो सूर्य की किरण के समान चमकीला है स्पष्ट है परंतु आप स्वकल्पित भाष्य के द्वारा श्री शंकराचार्य अपने द्वारा कल्पित भाष्य के द्वारा उसके मूल अर्थ को धा देते षण्वरी पूर्ण भगवान उनको निराकार करके व्याख्या कर रहे हो भगवान का अपमान नहीं है एक सहसी तो यह अपमान हो गया कि भगवान में शक्ति नहीं है ये भगवान की न्यूनता हो जाएगी ऐसा कहने से इसलिए पर तत्व को शक्ति से युक्त ही मानना पड़ेगा पर तत्व को यदि शक्ति से युक्त नहीं मानते हैं तो हम ईश्वर की बहुत सारी शक्तियों का कहीं ना कहीं निरादर कर रहे हैं और अपराधी हो रहे हैं इसलिए पर तत्व को सगुण मानने की जरूरत है उसको निराकार निर्गुण मानने की जरूरत नहीं है और आप जो परतत्व को ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न होता है जो शंकराचार्य भगवत पाद उन सब का सिद्धांत यही है कि भाई स्थूल सूक्ष्म के आश्रित है सूक्ष्म स्थूल के आश्रित नहीं है जो स्थूल है वह सदा सूक्ष्म उनका उनका जो मत है वो यही है कि सूक्ष्म के आश्रित स्थूल होता है स्थूल के आश्रय सूक्ष्म नहीं है परंतु वैष्णव का मत है कि यदि जिसको तुम सूक्ष्म कह रहे हो उसमें गुण नहीं है तो वे गुण आए कहां से उनमें गुण हैं, उन गुणों का प्रकाशन नहीं है सेठ जी के पास में दौलत है सेठ जी चाहे तो दौलत को प्रकट करें सेठ जी चाहें तो कुछ प्रकट करें सेठ जी चाहें तो बिल्कुल प्रकट नहीं करें तो जहां प्रकट नहीं कर रहे हैं उसका नाम है निर्गुण, जहां कुछ प्रकट कर रहे हैं उसका नाम है परमात्मा जहां पूर्णतः अपनी शक्ति को प्रकट कर रहे हैं उसका नाम है भगवान तो तत्त्व दस तत्व में ज्ञान मध्यम ब्रह्मी परमात्मे थी भगवान शब्द थे परतत्व को कहीं निशक्तिक कहकर के सूक्ष्म बनाते हुए उसे निशक्तिक कह देना या उचित नहीं है कहना यह चाहिए कि परतत्व तो सर्वशक्ति से युक्त है श्री शंकराचार्य का मुख्य मत यही है कि सर्वशक्ति से युक्त है। ऐसा, है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो है क्या तब तो शून्य हो जाएगा शंकराचार्य की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है श्री शंकराचार्य भगवत पाद कि उन्होंने बौद्धों का जो शून्य था उसको सर्वाश्रय बना दिया बौद्धों का शून्य क्षणिक विज्ञानवाद है क्षणिक विज्ञानवाद का तात्पर्य है एक क्षण के लिए कोई वस्तु आई सामने प्रकट हुई फिर शून्य में ही समा गई खत्म तमाम हम कह रहे हैं कि आज हम उसी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं जहा हमने कल स्नान किया था गलत हमने जहां जिस नदी में कल पैर डाले थे दूसरे क्षण हम उस नदी में पैर नहीं डाल सकते क्योंकि नदी का पानी तो बह गया वो नदी तो बह गई निरंतर नई नदी आ रही है और उस नदी में हम स्नान कर रहे हैं क्षणिक विज्ञान इसी का नाम है बौद्धों का क्षणिक विज्ञान एक क्षण के लिए कोई वस्तु तो आई और वह शून्य से ही आए, शून्य में ही लीन हो गई बाद में कुछ भी नहीं बचा आनंद भी नहीं बचा दुख की निवृत्ति हो गई और आनंद भी नहीं बचा बोले हाय हाय मोक्ष में भी सुख नहीं तो फिर ऐसे शून्यवाद को लेकर के करेंगे क्या इसलिए शंकाचार्य ने बहुत बड़ा उन्होंने कहा जो ब्रह्म है उसका तात्पर्य शून्य नहीं है बौद्धों का जो शून्य है उसमें ही सतरूप शून्य की स्थापना की ब्रह्म सतस्वरूप होकर के विराजमान है परंतु उसका बाणिक से वर्णन नहीं, नहीं किया जा सकता है इसलिए सत का व्याख्यान जब करने के लिए बैठेंगे तो यह कहा जाएगा सत किसे कहेंगे बोले असत प्रतियोगी जो असत नहीं है प्रतियोगी माने उसका उल्टा असत जो नहीं है उसको हम सत कहेंगे कुछ न कुछ तो है वो सर्वाश्र चित अचित प्रतियोगी अचित का रिवर्स वो है आनंद का तात्पर्य दुख प्रतियोगी दुख का रिवर्स वो है पंत कुछ है पंत श्री महाप्रभु ने जब कुछ है तो इसका मतलब है वो सशक्तिक है शक्ति से युक्त है वो जो तत्व है और उस शक्ति के भीतर सारी शक्तियां विराजमान है इसलिए केवल बिनायल लेकर के चले निषेध निषेध लेकर के चले उससे काम नहीं चलेगा स्वतः प्रमाण वेद सत्य यही कहे लक्षणा कौन स्वतः प्रामाण्य हानि है बोले वेद स्वतः प्रमाण है उनके लिए ना नामक धर्म की आवश्यकता है ना उसको स्वतः प्रमाण सिद्ध करने के लिए ठीक है आप अनुवृत्ति की अनुव्यवसाय उसको प्रमाणित करने का कारण मानते हैं परंतु तो जहां ज्ञान और ज्ञान की प्रामाणिकता एक स्थान पर रहे उसका नाम है स्वतः प्रमाण जहां ज्ञान एक स्थान पर रहे और प्रामाणिकता किसी दूसरे से सिद्ध उसको हम कहेंगे परत प्रमाण बुद्धि के द्वारा यदि वेद के प्रमाण को नैयिक मानते हैं तो वे हैं जहां हैं ज्ञान ज्ञान मानते भी वस्तु में है और उसकी प्रामाणिकता भी अनुव्यवसाय ज्ञातता नामक धर्म से वही विराजमान है बोले ये वस्तु वेद अपने आप में प्रमाण है इतना मान लेना ही पर्याप्त है उसके लिए तर्क ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि अचिंत आखल ये भावा नतांस तर्कर्ण योजयेत वेद के प्रामाण्य को ढूंढने के लिए तर्क लगाने की जरूरत नहीं है तुम भी गलत हो वे भी गलत हो नैया एक इसलिए गलत क्योंकि वो परत प्रमाण मानता है बुद्धि के कारण वेद की प्रामाणिकता मानता है मी इसलिए गलत क्योंकि वह या तो या अनुव्यवसाय के द्वारा एक ही वस्तु में उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है तर्क के माध्यम से वह प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास करता है वेद में तर्क लगाने की जरूरत ही नहीं है शास्त्र कहते हैं अचिंत्य खलिये भावा नतांश सरकीर्ण यूज भगवान के गुण अचिंत्य है और उस अचिंत्य शक्ति के कारण उसमें प्रमाणिकता लाने की आवश्यकता नहीं है श्री भगवान को निराकार कहने का तात्पर्य उनका आकार नहीं है ये अर्थ मत करो भगवान का कोई आकार नहीं है ये अर्थ हे आचार्य आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है निराकार कहने का तात्पर्य शास्त्र ने निराकार कहा है हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं निराकार है वेद कहते हैं तस्य प्रतिमा नास्ते वेद के वचन है बोले नहीं वहां पर जो निराकार कहने का तात्पर्य है हमारा शरीर जैसे तेईस तत्वों का संघात है पंच महाभूतों का संघात है ऐसे भगवत स्वरूप पंच महाभूत से बना हुआ नहीं है ये निराकार कहने का तात्पर्य है। भगवान अनाम है। अनाम कहने का तात्पर्य हैत्पर्य नहीं है कि भगवान का कोई नाम नहीं है भगवान का नाम तो भगवान से अभिन्न होकर के विराजमान है नाम का तात्पर्य है कहीं बाहर से आरोपित नहीं वह विशुद्ध सत्वात्मक है वह कहीं जो प्राण वायु है वो कहीं मूलाधार से उठी मध्यमा में आई इंद्रियों से संयुक्त हुई वह अनाहत में आई विचारों से संयुक्त हुई वह शुद्ध में आई विशुद्ध में आई वह बुद्धि से नियंत्रित हुई फिर बैखरी होकर के निकली ऐसा मानने की जरूरत नहीं भगवान के नाम मृत्यु होकर के विराजमान है और बैखरी से आकर के वो माया से युक्त होकर के आवृत होकर के विराजमान हुई ऐसा नहीं है भगवान के नाम चिन्मय होकर के ही विराजमान तो अनाम अरूप उनका कोई धाम नहीं है इसका तात्पर्य है कि वैकुंठध धाम प्राकृत नहीं है तो जितने भी अनाम अरूप अनाम अजन्मा उनका जन्म कर्म के अधीन नहीं है इस तरह से अर्थ लेना चाहिए उनका जन्म ही नहीं है ये कहां की बात है जन्म तो है नंदभाव के यहां पर यशोदा जी के यहां पर उनका जन्म हुआ है शास्त्र कह रहे हैं तो उनकी वे अक्रिय हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है आप जिस तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि उनमें कोई क्रिया नहीं है सो बात नहीं है उनकी क्रियाएं कहीं प्राण से प्रेरित होकर के नहीं है हमारी सारी इंद्रियां प्राण से प्रेरित होकर के मन से प्रेरित होकर के कार्य करती हैं भगवान की इंद्रियां ऐसे प्राकृत प्राणों से प्रेरित नहीं है महाप्रभु ने बिल्कुल खंडन कर दिया सार भट्टाचार्य के जितने भी सिद्धांत थे निर्गुण निराकार के उनके छारछार कर दिए सर्वैश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान तारे निराकार कही कह व्याख्या जो सगुण संपूर्ण परिपूर्ण होकर के विराजमान उनको तुम निराकार कहते हो निराकार का अर्थ प्राकृत आकार रहित है आकार नहीं है ये अर्थ गलत है बस ये कहो प्राकृत आकार नहीं है भगवान का आकार प्राकृत नहीं है निर्विशेष का तात्पर्य है उनके गुण कहीं प्राकृत नहीं है स्वरूप भूत गुण होकर के विराजमान है ब्रह्म से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ ब्रह्म ही अपादान अधिकार सब कुछ होकर के विराजमान सविशेषता के यही चिन्ह है कि वह सबका कारण है सबका वह आधार है सबका निमित्त कारण होकर के विराजमान है सबसे अलग होकर के भी वो विराजमान है भगवान बहु है यबे कईल मन भगवान ने जब भगवान में सारी शक्तियां थी जब उनके मन में ये छाई कि मैं अनेक हों उस समय उन्होंने अपनी शक्ति की ओर विलोकन किया और विलोकन करने से संपूर्ण जगत उसकी उत्पत्ति हो गई शब्द ब्रह्म का कहते कहते हैं कहते हैं कि भगवान है कृष्ण शास्त्र प्रमाण के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है शास्त्र के प्रमाण है और इसीलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अहोभाग्यम अहो भाग्यम, भाग्यम नंद गोप रुजाम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन श्री मेरे भाग्य का क्या ठिकाना जब वर्णन नहीं कर पाते हैं तो अहो अहो शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई मेरे पास में वर्णन करने के लिए वर्ण नहीं बचे हैं हमारी वर्णमाला शुरू होती है अक्षर से समाप्त होती है हा अक्षर में आज हाँ में भाई तुम्हारे पास में कोई शब्द हो तुम्हारी डिक्शनरी में तो उसका प्रयोग कर लो इसलिए अहो अहो मेरे पास में उन शब्दों का वर्णन करने के लिए प्रॉपर शब्द नहीं है कोई इसलिए आ और हा के बीच में ये एक समाहार है इस समाहार के बीच में यदि कोई दूसरा शब्द तुमको मिलता है तो उस शब्द का तुम प्रयोग कर दो ये प्रत्याहार है आ और हा यह अह ये इस प्रत्याहार के बीच में यदि कोई तुम्हारे पास में कोई दूसरा शब्द मिलता है तो तुम उस शब्द का प्रयोग कर लो सविशेष होकर के विराजमान कुल भगवान की फिर शक्ति कौन सी है श्री महाप्रभु बोले किलादनी संधिनी संवित संद्ध तो ये एक सर्व संश्रेय ह्लाद ताप करी मिश्रा दो गुण भगवान स्वयं आनंदित है दूसरे को आनंदित करते हैं इसी शक्ति का नाम है लादन। भगवान स्वयं ज्ञानवान है दूसरे को अपने ज्ञान को बोधित कराते हैं यही है संबित और भगवान स्वयं भगवान संधिनी शक्ति से स्वयं युक्त होकर के विराजमान और संधिनी शक्ति के द्वारा ही वह दूसरों को अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं आनंद और ज्ञान ये दोनों एक्सट्रैक्ट है इनका रूप नहीं है और आनंद ज्ञान को हम अंतकरण के द्वारा तो जान सकते हैं बाह्यकरणों के द्वारा नहीं जान सकते हैं मन बुद्धि चित्त, अहंकार इन अंतकरण के द्वारा तो आनंद का बोध हो सकता है परंतु कोई ये कहे शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके द्वारा आनंद को पहचान लो तो आनंद को कहीं आंखों से देखा नहीं जा सकता है आनंद को कान से सुना नहीं जा सकता है आनंद को नाक से सूंगा नहीं जा सकता है कहीं त्वचा से आनंद का स्पर्श नहीं किया जा सकता है जुभा से आनंद का रश्मि लिया जा सकता है तो यदि ध्यानन्द्रियों के द्वारा आनंद को भोग्य बनाना है तो आनंद के लिए एक शर्त है वह आनंद यदि संधिनी शक्ति से युक्त हो जाएगा और मिश्री की डेली बन जाएगा तो जीव से उसका आनंद लिया जा सकता है यह सुंदर संगीत बन जाएगा संधिनी शक्ति से युक्त होकर के तो कान से उसको सुना जा सकता है तो लादनी और संवित दो शक्ति होने पर भी आनंद केवल अंतकरण के द्वारा बोध होगा इंद्रियों के द्वारा कर्मेंद्रिय ज्ञाने उनके द्वारा नहीं होगा जब कर्मेंद्रियों से भी उसको बनाना है तो वह यदि शक्ति से युक्त होकर के विराजमान होगा तो जो श्री श्याम का आह्लादनी शक्ति है वही श्री ब्रष्हानंद के रूप में भक्तों को दर्शन देंगी बोलो राधा रानी आह्लाद है संधिनी शक्ति नहीं है तो राधारायणी नहीं दिखेंगी नेत्र के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध के द्वारा उनका आस्वादन नहीं होगा कृष्ण आनंद रूप है ब्रह्म आनंद रूप है परंतु संधिनी शक्ति से युक्त नहीं हैं तो अनुभव के विषय हो जाएंगे ज्ञान के विषय हो जाएंगे परंतु ज्ञान ण के द्वारा प्राप्त होगा मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके द्वारा प्राप्त होगा इंद्रियों पर हो शक्ति दोनों शक्तियों से युक्त होकर के जब श्री कृष्ण विराजमान होंगे तब वे श्री ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम किशोर श्री गोविंद के रूप में हमारे भक्तों की इंद्रियों द्वारा के द्वारा ग्राही इसलिए अंतकरण की अपेक्षा बाह्यकरण उनके द्वारा भी बोध्य होने के लिए लादनी संधनी और संबित ये तीनों शक्तियां मिलकर के जब कार्य करती हैं तो श्री कृष्ण वृजेंद्र नंदन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो लादनी संधनी संबित तो ये का सर्वसमश्रेय लाद ताप करी मिश्रा गुण वर्जते आप में ये शक्तियां सदा सदा विराजमान हैं परंतु ये प्राकृत शक्ति नहीं है ये चिन्मय शक्ति है इसलिए अपने में पराम भगवान की प्राकृत शक्ति हैं आठ प्रकार की श्रीमद भगवदगीता में निरूपण किया वे मूल प्रकृति महातत्व उसे अहंकार और उससे पंच ये आठ प्रकृति होकर के विराजमान इनको यदि हम अपर कहें तो इस अपर से पर होकर के एक शक्ति है वो है जीव शक्ति अष्ट जो जड़ प्रकृति हैं उनसे भिन्न होकर के एक आठवीं शक्ति भी विराजमान है नौवीं शक्ति भी विराजमान है तो अपरे हम आठ प्रकार की जो शक्ति हैं वे तो अपर हैं माने हीन हैं और उससे पर माने श्रेष्ठ होकर के चेतन एक शक्ति विराजमान है उस चेतन शक्ति का नाम है जीव शक्ति जीव भूता महावाह ये एकदम धारे जगत वह जगत के चारों जीव शक्ति वही जगत के चारों प्रकार के देहों को स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायु इसमें सब कुछ जगत आ गया वह इन चार प्रकार के शरीरों को धारण करती है आप ईश्वरे श्री सच्चिदानंद कार श्री विग्रह का सत्व गुणेर विकार हाय हाय आप भगवान के श्री विग्रह को सत्व गुण का विकार कह रहे हैं जबकि भगवान का विग्रह सच्चित आनंद है महाप्रभु ने कर दिया श्री अद्वैत मत को श्री सारूम भट्टाचार्य ने जो मत स्थापित किया कि भगवान निराकार है शरीर नहीं है इसका छारछाड़ कर दिया बोले भगवान सच्चिदानंद आकार हैं उनके शरीर को आप सत्गुण का विकार मात्र कह रहे हैं श्री विग्रह ये ना माने से ही तखंडी घोषणा करते हुए महाप्रभु कह रहे हैं जो भगवान के श्री विग्रह को नहीं माने और यह कहता है कि भगवान का विग्रह नहीं हो सकता है जो व्यापक है उसको तुम सीमित कैसे कर रहे हो इसलिए जो वस्तु सीमित है और जो वस्तु ऐसी है ऐसा कह दिया जाएगा तो वस्तु सीमित हो जाएगी इसलिए सचित आनंद का व्याख्या करने के लिए शंकराचार्य जब विराजमान होते हैं भगवान शंकर जब विराजमान होते हैं तो वहां सत्ता अर्थ ऐसा है ये न कहकर के की व्याख्या करते हैं असत प्रतियोगी रिवर्स जो एग्जिस्टेंस है उसके रिवर्स होकर के वो विराजमान असत का प्रतियोगी है अन्य अनएग्जिस्टेंस का वह रिवर्स है ज्ञान का माने इग्नोरेंस का रिवर्स है वह दुख का जो सैडनेस है उसका रिवर्स है ये नहीं कहेंगे ऐसा है ऐसा कहने से फंस जाएंगे शंकराचार्य उनको ये लगता है कि जैसे सीमा में भगवान को बांध दिया शब्द की सीमा में आ गया तो ब्रम सीमित हो गया इसलिए निराकार कहने के लिए सचित आनंद इन शब्दों की भी नकारात्मक रूप में व्याख्या करते हैं और जहां भी ब्रह्म का वर्णन करते हैं वहां निषेध के रूप में करते हैं कि वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं तस् प्रतिमा में विद्य थे ऐसा कह के वेद वर्णन करते हैं निषेध करने परंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि उनकी प्रतिमा नहीं है तत्त प्राकृतिक का निषेध कर किया जा रहा है भगवान के चिन्मय स्वरूप का निषेध नहीं किया जा रहा है लादनी संधिनी और संबित से बन, ब, बन के जो श्री कृष्ण का नाम धाम रूप लीला पढ़कर बना उसका कभी भी निषेध नहीं महाप्रभु आगे बोले साधु भट्टाचार्य के मत का खंडन करते हुए के आप सिद्धांत स्थापित करते हैं विवर्तवाद का पर विवर्तवाद नहीं है भगवान में विवर्थवाद नहीं हो सकता भगवान में परिणामवाद ही है अब ये विवर्तवाद परिणामवाद क्या चिड़िया हैं इनको भी समझ लें इन चिड़ियाओं का भी परिचय प्राप्त कर लें यह क्या वस्तु है विवर्त का तात्पर्य है अतत्वता अन्यथा प्रथा उसका नाम है विवर्त और सतत्वतः अन्यथा था प्रथा उसका नाम है परिणाम दूसरे शब्दों में कहें कि रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाना यह है विवर्त सर्प वहां पर है ही नहीं रस्सी ही है परंतु जो वस्तु नहीं है अतत्व है उसकी प्रतीति हो रही है रस्सी रस्सी में सांप की प्रतीति हो रही है तत्वतः अन्यथा वस्तु नहीं है परंतु तो भ्रम के कारण वो दिख रही है और परिणाम किसको कहेंगे बोले सतत्वतः अन्यथा प्रथा जैसे दूध का दही के रूप में परिणत हो जाना सतत्वतः दूध दही के रूप में जाल लगाने पर परिणत हो गया दूध दही बन गया वहां पर रस्सी सर्प बनी नहीं रस्सी रस्सी ही है हजार वर्ष तक रस्सी किसी को काट नहीं सकती रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ है वो रस्सी किसी को नहीं काटेगी कभी भी अब ये भ्रम की बात अलग है कि जिसको भ्रम हुआ है उसके मुंह में झाग आ उसका जाए उसका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाए उसका एकदम ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए मर जाए घबड़ा करके ये सब कुछ हो सकते हैं जो सर्प काटने के लक्षण हैं वे भ्रम के कारण भी व्यक्ति में योगित उत्पन्न हो सकते हैं यदि कोई समझा दे कि रजुम ये सर्प नहीं है ये रज्जु है तो कदाचित तो उसको बोध हो जाए यदि बोध नहीं हुआ तो भ्रम में मर जाएगा मरेगा तो मरेगा पंत रस्सी कभी भी नहीं काट रही है सीपी कभी भी चांदी नहीं है सीपी करोड़ वर्ष तक सीपी ही रहेगी पर तो सीपी में चांदी का भ्रम हो जाए, और भ्रम होकर के कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा धनमान मान लेन मान सकता है वो सारे गुण हो जाएंगे परंतु तो सीपी कभी चादी चांदी नहीं बनेगी तो ज्ञानियों के सामने एक समस्या रही कि वे ब्रह्म के अलावा और कोई चीज मानते नहीं है अपन भी नहीं मानते भक्त भी नहीं मानते परंतु तो उनके सामने एक समस्या रही कि ब्रह्म यदि अकेला है तो इतना नाना जगत कैसे दिख रहा है ये नानक तो कहां से प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए उनके पास में कोई दूसरा उपाय नहीं है उनके पास में एकमात्र उपाय है अध्यास भ्रम भ्रम के कारण हमको एक ही वस्तु अनेक रूपों के अनेक रूपों में दिख रही है परंतु यह भ्रम भी उचित नहीं है क्योंकि एक ही वस्तु अनेक रूपों में दिख रही है ऐसा नहीं है यहां पर अनेक रूपों में दिखने में जब भी भ्रम होता है तो भ्रम के भी कुछ कायने कायदे कानून है हरेक वस्तु में हरेक वस्तु का भ्रम नहीं होता थावड़े में कुछ सर्व का भ्रम थोड़ी हो जाएगा टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है उसमें ही सर्प का भ्रम होगा कोयले में कहीं चांदी का भ्रम नहीं होगा सीप भी चमकीला है सफेद रंग का है और चांदी भी चमकीली है सफेद रंग की है इसलिए भ्रम हुआ है और जिस व्यक्ति एक बात दोनों में समानता है फिर तो दूसरी बात जिस व्यक्ति को भ्रम हुआ है उसने पहले चांदी को भी कभी देखा हुआ है और उसने सीपी को भी देखा हुआ है जिस वस्तु को देखा ही नहीं होगा उसका भ्रम नहीं होगा फिर भ्रम एक व्यक्ति को होता है सभी व्यक्तियों को नहीं होता है परंतु यहां सब लोग ही कहेंगे कि ये दूध है ये पानी है ये रंग का पानी है ये लोहे का टूट है और सबको एक सा भ्रम होगा ऐसा तो होता नहीं है सबको एक सा भ्रम हो भ्रम होता है तो किसी को कुछ होगा किसी को कुछ होगा ऐसी स्थिति में अध्यास बात वह उचित नहीं है अध्यास बात के द्वारा यदि आप जगत की नानात्व की सिद्धि कर रहे हैं भ्रम के कारण तो यह अपने आप में उचित नहीं है तत्वतः तो शक्ति परिणाम बात के कारण नानात्व है भ्रम के कारण नानात्व तो नहीं है शंकराचार्य कहते हैं भ्रम के कारण नानात्व तो है जबकि वैष्णवगण कहते हैं नहीं भगवान की शक्ति माया नाम करके शक्ति है और माया नाम की शक्ति सत्व इनकी कम बेशी के कारण वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से उत्पन्न कर रही है किसी को जड़ बना रही है किसी को चेतन इंद्रियों से युक्त बना रही है किसी को दिव्य बना रही है जहां शत्रु की बुद्धि है वहां पर देवता जहा रज की वृद्धि है वहां पर मनुष्य जहां पर, पर स्तंभ उनकी की बुद्धि है वहां पर वृक्ष जल अचेत उनकी प्राप्ति प्रदान की जा रही है तो शक्ति परिणाम है भ्रम नहीं। भ्रम नहीं होता तो सबको भ्रम नहीं हो सकता भ्रम होने में पूर्व ज्ञान होना चाहिए पूर्व ज्ञान तो सृष्टि के पहले जब सृष्टि थे नहीं तो ज्ञान का होगा ये हो जिसने सर्फ को देखा है या चादी को देखा है उसको ही तो सीपी में चांदी का भ्रम होगा जिसने देखा ही नहीं है उसको कोई भ्रम थोड़ी हो जाए इसका मतलब है जगत पहले से था तो आप जिस तरह से स्थापित कर रहे हैं वो स्थापित कभी भी नहीं हो सकता है परिणाम बाद व्यासूत्र इसलिए बाद ही व्यास सूत्र के है भ्रम के कारण नाना प्रतीति प्रतीति हुई नाना हुई प्रतीवर्सन की जो प्रतीति हुई प्रतीवर्सिटी की जो प्रतीति हुई वह भ्रम के कारण नहीं हुई है वह अनेकता की प्रतीति सर्वदा सर्वदा हो रही है पर <coughs> परिणाम बात के द्वारा और परिणाम बात का मतलब है कि माया देवी ने वास्तव में जगत की रचना की है फिर शंकराचार्य ज्ञानी कहीं तुरंत पकड़ लेगा बोलिए परिणाम वाले है तो इसका मतलब है कि ब्रह्म बेकारी हो गया लो, अब उतर दो। ब्रह्म बेकार आ गया बोले नहीं यहां शक्ति परिणाम है वस्तु परिणाम नहीं उसके लिए बैष्तव कहेंगे शक्ति परिणाम बात शक्ति परिणाम है वस्तु परिणाम नहीं है शक्ति परिणाम का तात्पर्य है जैसे स्फटिक मणि किसी लाल मखबल के ऊपर यदि रखी गई स्फटिक मणि की प्रतीति प्रतीति होगी लाल यदि कपड़े को हटा लिया या नीला रख दिया जाए तो उसकी प्रतीति बिल्लौरी की मणि की नीली होने लगेगी हरी होने लगेगी ऐसे ही जिस शक्ति की द्वारा वो वस्तु प्रकट की गई है वही शक्ति के गुण उस वस्तु में आ रहे हैं। जैसे जो मणि है एक स्फटिक मणि उसके एक कोने से नीली रेखा निकल रही है एक कोने से लाल रेज निकल रही हैं एक से पीली एक से केसरी एक से हरी जैसे एक ही मणि से कई रेज निकल सकती हैं कई किरण निकल सकती हैं इसी प्रकार मणि ये छे अभ तो प्रसवे हेम भाव मणि जो है उससे अलग अलग अः निकलेंगी पंत मणि में कोई अंतर नहीं आएगा जैसा कपड़ा है उसके कारण मणि का रंग दिख रहा है या अलग अलग किरण निकल रही है इसलिए मणि का रंग अलग अलग दिख रहा है अथवा कल्प चिंतामणि उसके सामने जाकर के जो इच्छा की वही उपस्थित हो जाए किसी ने चिंतामणि के आगे प्रार्थना की कि मुझे एक हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो सोने को तो प्रकट कर देगी पंत मणि में कोई अंतर नहीं आएगा मणि वैसी की वैसी है ऐसे ही ब्रह्म वैसा का वैसा रहता है ब्रह्म की शक्ति के कारण अनेक नाना जगत की प्राप्ति हो जाती है ये महाप्रभु ने सारू भट्टाचार्य को उत्तर दे दिया और जो के कारण ना, नाना तो बता रहे थे महाप्रभु ने कहा भ्रम के कारण नाना तो नहीं है नाना तो भगवान की अचिंत शक्ति के कारण है शक्ति अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रही हैं परिणाम को प्रदान कर रही हैं शक्ति परिणाम बाद व्यास तो भ्रांत बोली से सूत्र दोष दिया बोले आप व्यास को भ्रांत बता करके सूत्र की व्याख्या करते हैं और व्यवर्त बाद स्थापन करते हैं कल्पना कर रहे हो ये उचित नहीं है जगत मिथ्या न नश्वर मात्र तो है बोले शास्त्रों में वर्णन किया गया कि जगत बुलबुला है मिथ्या है बुल मिथ्या नहीं नश्वर है यो कहो बस मिथ्या नहीं कहेंगे जगत वैकुंठ नित्य है वृंदावन नित्य है श्री राधारानी उनकी सखीकरण उनके लीला विलास, श्री श्याम सुंदर उनका श्री वृंदावन का विलास ये नित्य है परंतु जगत यह जो अन्य संसार दिख रहा है वह संसार हमको कुछ दिन के लिए दिख रही है एक दिन या नित्य नित्य जायते अस्थि वर्धते विनश्यति भाव दिशाओं विकारों को प्राप्त करते हुए ये जगत विराजमान हो रहा है तो जगत मिथ्या नहीं है जगत नश्वर है भगवान की नामधाम रूप लीला नश्वर नहीं जगत नश्वर है परंतु भगवान की नामधाम रूप लीला नश्वर नहीं है जगत किसी ने किसी रूप में परिणत हो जाएगा जगत भी सत्य है भौतिक विज्ञान भी, भी रसायन विज्ञान भी, भी मानता है कि भाई जो गैस है वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी द्रव कहीं ठोस में परिवर्तित हो जाएगा ठोस कहीं गैस में परिवर्तित हो सकता है वस्तु का आकार बदल सकता है हम वस्तु को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते पदार्थ नष्ट नहीं हो सकता है पदार्थ का आकार बदल जा और अंत में पदार्थ किसी न किसी रूप में वह पदार्थ रहेगा और वो पदार्थ कहीं और कुछ नहीं तो माने कहीं खंडित करते हुए भी चलेंगे तो वो भी कहीं न कहीं कहीं शक्ति के रूप में स्थित रहेगा गॉड्स पार्टिकल के रूप में वह कहीं न कहीं विद्यमान रहेगा किसी न किसी पदार्थ से रूप में वह प्रकृति के रूप में मूल प्रकृति के वो भी मूल प्रकृति नहीं है उसके भी एक अंश के रूप में वो कहीं गॉड्स पार्टिकल के रूप में वो कहीं रहेगा इसलिए जगत सत्य है आप जगत को जो मिथ्या कह कर के छोड़ रहे हैं वो उचित नहीं है उचित नहीं है श्री शंकराचार्य ने भी निरूपण किया और इनमें भी यदि वेद जो है वो वेद वे ही इनमें प्रणव ही मूल वाक्य है आप जिसको मूल वाक्य कह रहे हैं जिस तत्त्वमसी को आप महावाक्य कहते हैं ये महावाक्य नहीं है महावाक्य वो होना चाहिए जो संपूर्ण शास्त्र को नियंत्रित करे संपूर्ण शास्त्र का जो वर्णन कर दे तत्व केवल जीव तत्व का निरूपण करता है कि तू ईश्वर का अंश है ये केवल जीव तत्व का निरूपण कर रहा है जगत तत्व ईश्वर तत्व इसका निरूपण नहीं है जबकि प्रणब वह जीव तत्व जगत तत्व और ईश्वर तत्व तीनों का निरूपण करने वाला है इसलिए महावाक्य यदि कोई है तो वह प्रणव है ओंकार महावाक्य है आप जिसको महावाक्य कहते हैं वह तत्व यह महावाक्य नहीं ज्ञान मार्ग में जगत में ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने के लिए पहले उपदेश दिया जाता है सर्वम खलदम ब्रह्म फिर जीव तत्व जो है उसमें ब्रह्म का आधार करने के लिए दोबारा उपदेश दिया जाता है तत्व मसी ये दूसरा वाक्य फिर अनुभव वाक्यार्थ के रूप में एक तीसरे वाक्य का उपदेश किया जाता है सोहम मैं ब्रह्म ही हूं यह अनुभव वाक्यर्थ है परंतु जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उस समय जीव बोल नहीं पाता है उस समय वह कुछ बोलेगा नहीं वह केवल आत्मानंद का वर्णन करेगा और वहां बोलना उपनिषद में यही कहानी निरूपण की गई उसमें वह बोलना बंद कर देता है तब कहते हैं अब तू ब्रह्मज्ञानी हुआ तो खलु सर्वम खे कहने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ तत्व तो कहने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ सोहम या भी ब्रह्मज्ञान ज्ञान की स्थिति नहीं है क्योंकि अभी कहीं चित्र वृत्ति अहम वृत्ति यह बनी हुई है जब अहम व्यक्ति का नाश हो जाएगा ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में से ज्ञान का पर्दा जब हट जाएगा तब ज्ञाता और ज्ञेय मिलकर के एक होंगे दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा है दर्शन का पर्दा जब हट जाएगा तब जाकर के दृष्टा और दृश्य दोनों एक होकर के विराजमान होंगे इसलिए प्रणव ही वाक्यार्थ होकर के शब्द महावाक्य होकर विराजमान है तत्व एकांश रूप में एक वाक्य है जो जीव तत्व का उपदेश करते हैं वह महावाक्य नहीं है प्रणव में आ उ, म और नाद इनके द्वारा आ माने बासुदेव म मा माने जीव और उ माने साधन भक्ति मार्ग तो इस प्रकार साधन साध्य और अभिधेय इन तीनों का निरूपण करने वाला यदि कोई वाक्य है तो वह प्रणव है वह ओंकार ओंकार है वह तत्व यह वाक्य महावाक्य नहीं महाप्रभु ने ये जिस समय कहा भट्टाचार्य उनमें अभिभूत हो गए हैं और श्री सारुण भट्टाचार्य ने उस समय महाप्रभु से पूछा आत्मा राम आदि श्लोक के एक आदर्श पद और आत्मा राम जो श्लोक है आत्मा रामाश मुंते हरि ये जो श्रीमद्भागवत का श्लोक है इसमें ग्यारह पद हैं है। इनमें एक एक पद पड़ की पदकृत व्याख्या कीजिए जब पदकृत व्याख्या करने का अवसर आया उस समय भगवान ने तत्पद प्राधान्य आत्मराम मिलाए तत्पद को मिलाकर के आत्मराम पद जो है उनको मिलाकर के इन शब्द की अठारह प्रकार से श्री महाप्रभु ने व्याख्या की अठारह तत् मिला करके एक एक पद उनके साथ में तत्व मिला कर के तत्व ब्रह्मो तत् ब्रह्मो तत्त्वम तत्त्वम ऐसा कहकर के व्याख्या की है भगवान की विभिन्न शक्ति उनका इनके द्वारा गायन किया और सनकादिक सुदे ये प्रमाण होकर के विराजमान सुनी भट्टाचार्य ये सुन करके भट्टाचार्य का तो बिल्कुल खोपड़ी घूम गए मन कई न चमत्कार एकदम आश्चर्य कर रहे हैं प्रभु के कृष्ण जाने धिक्कार वे अपने सिर को पीटने लगे और जान गए कि श्री प्रभु तो साक्षात कृष्ण हैं और इन्होंने जो मूलभूत भक्ति को त्याग करके जो सिद्धांत है उन सिद्धांत का यदि हम सेव्य सेवक भाव इसका नाश करने वाले सिद्धांत का वर्णन करेंगे तो यह महा अनर्थ तो हो जाएगा इसलिए वेद का तात्पर्य सर्वदा सेव्य सेवक भाव स्थापित करके ही ग्रहण करना चाहिए ब्रह्म सायुज में वेद का भाव स्थापित नहीं करना चाहिए केवल एक तत्व है ऐसा नहीं एक तत्व है ही मानेंगे परंतु एक तत्व शक्ति से युक्त है जीव भी उसकी शक्ति है माया भी उसकी शक्ति है और स्वरूप भी उसकी शक्ति है स्वरूप शक्ति के द्वारा महावैकुंठ नामधाम रूप लीला पर इनका स्थापन हो रहा है जीव शक्ति के द्वारा अनंत कोट जीव हैं जो दास हैं, वे सेवा करेंगे और जगत जो है जगत और जगत से बना हुआ तेईस तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है यह शरीर भी भगवान की सेवा के लिए हमको एक उपकरण के रूप में दिया गया है इसके द्वारा भी हम ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान होंगे ऐसे जिस समय कहा महाप्रभु अपू से आनंदित हो रहे हैं और आत्मनिंदा परि लल प्रभु शरण श्री शाह भट्टाचार्य समय अपनी निंदा करते हुए भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं और कह रहे हैं मारे मेरे ऊपर आप प्रफ करने के लिए ही यहां पधारे हो मैं ये जान गया चाह आगे तारे चतुर्भुज रूप पाछे शाम बंशी मुखर स्वकीय स्वरूप श्रीमद महाप्रभु ने उस समय श्री साध भट्टाचार्य को सदभुज दर्शन कराए सिदाए गौर हरि बोल छठभुज भगवान की जय पहले चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया शंख चक्र गपद और अब दो भुजा लिए हुए दो भुजाओं में वंशी लेकर के वही चतुर्भुज रूप वंशी लेकर के भी विराजमान है तो देखाए आगे तारे चतुर्भुज रूप पहले उनको चतुर्भुज रूप दिखाया पाछे श्याम वैशी मोल स्वरूप फिर अपना वंशी मुख वंशी लिए हुए स्वकीय स्वरूप को धारण कराया छो भुजाओं से युक्त स्वरूप का भी दर्शन कराया सार्वजनिक चरणों में दंडवत कर रहे हैं प्रभु की कृपा उस समय इनके हृदय में सारे तत्व स्फुित हो गए नाम प्रेम दान आदि बर्णे में महत्व तब श्री महाप्रभु इनके सामने नाम प्रेम दान आदि संपूर्ण स्वरूप उनका वर्णन कर रहे हैं और एक काल में ही श्वेत ये सब उदय हो गए गोपीनाथ आचार्य कहे महाप्रभु सही भट्टाचार्य प्रभु गति बोल महाराज धन्य हो धन्य ये वे सारण भट्टाचार्य हैं जो कह रहे थे अरे इन्होंने कहा संन्यास ले लिया फंस गए आ, मध्यम आ, आश्रम उनने संयास ले लिया इन्होंने संन्यास ले लिया है तुम जीव को कह रहे हो पहले भोजन की व्यवस्था करवाओ इनकी ये हंसी में कह रहे हैं कि मनुष्य है भोजन के बिना इनका काम नहीं चलेगा ईश्वर होते तो हमारी बात होती रहती पहले इनके भोजन की व्यवस्था करा तो महाप्रभु को मनुष्य की तरह से ट्रीट कर रहे मनुष्य की तरह से व्यवहार कर रहे परंतु तो अब जान गए So, श्री सार्वभूम कह रहे हैं महाराज देख लो ये वो ही में है एक वो सार्वभूम सात दिन पहले वाले और आज सातवें दिन इनकी जो गति हुई है आपके कृपा को सुन करके वो अद्भुत है श्री महाप्रभु कह रहे हैं ये तुम भक्त का प्रभाव है मेरा कोई नहीं है आ, आ, आ, ये सब गोपीनाथ आचार्य तुम्हारा प्रभाव है तुम वैष्णव का प्रभाव है मेरा प्रभाव थोड़ी है ये तो तुम्हारे प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है श्री जगन्नाथ ने तुम्हारे संग के कारण इनके ऊपर अच्छी तरह से कृपा की है इस प्रकार श्री सार भट्टाचार्य के ऊपर अपूर्व कृपा की बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलवंदावन बिहारी लाल की जय और एक दिन की बात है आज एक दिन प्रभु गैला जगन्नाथ सहयोत्थान है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए सहयोत्थान मंगला का दर्शन करने के लिए पुजारी ने महाप्रभु को प्रसाद दिया महाप्रभु माला प्रसाद लेकर के उस समय आए और अपने घर तो गए नहीं और महाप्रभु सीधे गए शारुंग भट्टाचार्य ने इनको जो मौसी के घर में रखा था वहां पे तो गई नहीं अपने स्थान पर और सीधे सीधे शारु भट्टाचार्य के घर पे पहुंच गए महाप्रभु प्रसाद लेकर के माला लेकर के और कृष्ण कृष्ण स्फुटे कहे भट्टाचार्यगा जागे उस समय महाप्रभु को जगाया है अणोदर काल में एकदम अरुणोदय काल में महाप्रभु को आया हुआ देख करके साधु भट्टाचार्य एकदम जग गए कृष्ण कृष्ण कहकर के जागे हैं महाप्रभु भी कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं और महाप्रभु ने जब कृष्ण नाम का उच्चारण साधु के मुख से सुना तो इनको बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है शाहरुण भट्टाचार्य जल्दी से निकल करके शैया से निकल करके बाहर आए प्रभु का दर्शन किया अस्त होकर के हर राहत में महाप्रभु के चरणों की वंदना की, की बैठने के लिए आसन दिया श्री महाप्रभु बैठे और उस समय अपने दुपट्टे में जो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के आए थे उस प्रसाद को खोल करके श्री शारू भट्टाचार्य के हाथ में दिया प्रसाद पाकर के सारूंग इतने आनंदित हो गए कि न संध्या न दातु न कुल्ला न मुंह धोया शैया से सीधे उठकर के चले आए हैं और हाथ में जो प्रसाद आया प्रसाद को लेकर के उसे श्री महाप्रभु की कृपा से पट्ट खा लिया और कह रहे हैं पद्म पुराण के श्लोक का सारूम भट्टाचार्य उच्चारण कर रहे हैं कि शुष्कम परूषितम बात बा दूरदेश प्राप्त मात्रे भोक्त काल विचारे भगवान का प्रसाद चाहे सूखा हो बासी हो दूर देश से लाया हो स्पर्शास्पर्श भी हो गया हो परंतु प्राप्त मात्र होते ही महाप्रसाद को खा लेना चाहिए इसमें काल का विचार नहीं करना चाहिए न देश नियम न काल नियम उपलक्षण के द्वारा कह रहे हैं जैसे प्रसाद नाम की भी नाम मंत्र की भी यही महिमा कि उसमें देश का नियम नहीं है काल का नियम नहीं है प्राप्तम अन्नमतम शिष्टई भोक्तव्यम हरी अव्य भी प्राप्त होते ही अन्न को खा लेना चाहिए प्रेम आवेश होकर प्रभु कहने लगे बोले आज मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई क्योंकि सार्वभौम के हृदय में भी महाप्रसाद की ऐसी निष्ठा उत्पन्न हो गई है अब एक दिन की बात है श्री महाप्रभु श्री भगवत महाप्रसाद की जय तो महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वासो नहीं हो महाप्रसाद में श्री गोविंद श्री ग्रह या शिला नहीं है साक्षात ब्रजेंद्र है प्रतिमा नहीं है साक्षात ब्रिजेंद्र है ये विचार महाप्रसाद अन्न नहीं है ये भगवान का ठेला है महाप्रसादे गोविंदे गोविंद साक्षात शिव ब्रजेंद्र नंदन है नाम ब्रह्मणी नाम साक्षात कृष्ण ही है नाम नामी में कोई भेद नहीं है भगवान के जैसे मत्स्यपूर्ण राह अनेक अवतार ऐसे ही नाम भी एक अवतार है वैष्णवे वैष्णव में जात बुद्धि नहीं बल्कि वैष्णव कृपा करने के लिए भगवान की कृपा मूर्ति होकर के ही विराजमान है इसलिए वैष्णवों के प्रति आदर की बुद्धि ये चार जगह पर जिनके ऊपर कृष्ण कृपा कम है उनका विश्वास नहीं होता। जिनके ऊपर कृष्ण कृपा ज्यादा है महाप्रसादे फिर गोविंदे फिर नाम ब्रह्मणि और वैष्णवे इनमें स्वल्प पुण्य पुण्य माने कृपा पुण्य शब्द यहां पर कृपावाची है स्वल्प पुण्य वाजन विश्वास नहीं भी जाए थे कृपा के अभाव में विश्वास नहीं होता जिनके ऊपर कृपा है उतना ही विश्वास उनको उत्पन्न होता चला जाएगा एक दिन की बात भट्टाचार्य दर्शन जगन्नाथ नादे के आयिला प्रभु स्थान दर्शन करने के लिए सारु भट्टाचार्य चले और ये प्रभु के स्थान पर आ गए हैं और भक्ति साधन श्रवण करने की भगवान इनके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई और महाप्रभु के पास में आकर के कह रहे हैं बोले भक्ति साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है महाप्रभु उस समय कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन नाम संकीर्तन ही है बोलो जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय हरे नाम हरे नाम हरे, हरे केवलम कलव नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरण्य था श्रोतभ्य की स्मर्तभ्य चेचता भयम कीर्तन भक्ति को बीच में रखा जैसे देहली के ऊपर यदि दिया रख दिया जाए देहली के ऊपर तो भीतर भी प्रकाश करेगा बाहर भी प्रकाश करेगा ऐसे कृष्ण नाम हृदय को भी प्रकाशित करेगा और जो सुनेंगे उनको भी बाहर प्रकाशित करेगा कृष्ण नाम श्रवण को भी प्रकाशित करेगा और स्मरण को भी प्रकाशित करेगा देहली दीपक न्याय से श्री कृष्ण नाम मध्य में स्थित होकर के सबको सबके ऊपर कृपा करते हुए विराजमान होते हैं श्री ये सुन करके श्री महाप्रभु ने उस समय श्री सार भट्टाचार्य का आलिंगन किया है और श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आप पधारे जगदानंद दामोदर दोनों को साथ में लेकर के श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपने घर आ गए हैं जो उत्तम उत्तम प्रसाद आया है उनको श्री प्रभु ने ग्रहण किया सार्वभौम ने अपने दो पत्र का दो श्लोक लिखे और दो श्लोक लिख के एक ताल पत्र के ऊपर एक कागज के ऊपर लिख के श्री सार्वभ भट्टाचार्य आए और सार्व भट्टाचार्य ने इन दोनों श्लोकों को मुकुंद को दिया कि मुकुंद मेरे इस पत्रिका को महाप्रभु को दे देना श्री मुकुंद चतुर्थ जगदानंद जो है उनने उस समय कहा मुकुंद क्या है तुम्हारे हाथ में बोले पत्रिका है श्री जगदानंद ने उस पत्र को लिया उसको पढ़ा और उसके पहले श्री जगदानंद ने उस उन दोनों श्लोकों को दीवाल के ऊपर लिख दिया और फिर कहा कि जाओ मुकुंद जैसे ही दोनों श्लोकों को लेकर के भीतर गए प्रभु ने उस पत्रिका को लिया ये कहा कि सार्व भट्टाचार्य ने का भेजी है प्रभु ने जैसे ही पत्रिका को खोला उसमें दोनों श्लोक लिखे हुए थे महाप्रभु की वंदना के उसको देख करके महाप्रभु ने तुरंत ही पढ़कर के लजाते हुए उस पत्रिका की चिन्ही चिंदी कर दी फाड़ करके फेंक दी पर श्री जगदानंद ने उन श्लोकों को दीवाल के ऊपर सुरक्षित कर दिया था पहले ही लिख लिया था वे ही भक्त हार हो करके हो करके दोनों श्लोक हुए बोल भक्त की कंठहारे दो श्लोक हैं भक्त कंठ के विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ है पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुधि यस्तमहं प्रपद्ये और दूसरा श्लोक था कालायोगम निजम यह कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूत लीयता महाप्रभु वंदना के परम श्रेष्ठ श्लोक श्री साधु भट्टाचार्य के लिखे हुए के विद्या निज भक्ति योग उनकी शिक्षा देने के लिए परम पुरुष श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्णावतार के एक इतिहास क्रम में अवतीर्ण हुए ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुदी श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं और काल के प्रभाव से जो भक्ति नष्ट हो गया था उसको पुनः प्रकट करने के लिए शुद्धा भक्ति ही नहीं जो भावोल्लासमयी जो मंजरी भावमयी अनर्पित चरी भक्ति है उसको प्रदान करने के लिए जो आविर्भा हुए उन श्री गौरहरी के चरणार बिंद में चरण कमल में हमारा चित्त रूपी भ्रमर गाढ़ गाढ़ में आसक्त होकर के विराजमान यही दो श्लोक भक्त कंठे रत्न हार ये भक्त कंठ हार होकर के ये दोनों श्लोक विराजमान हुए आज सालों भट्टाचार्य की कीर्ति का धक्का वादन करते हुए ये महिमा गायन कर रहे हैं बोलो सार्वभम भट्टाचार्य की जय उनकी का गायन करने वाले ये मानो आज घोषणा रूप होकर के विराजमान एक दिन सार्वभौम के सार्वभौम श्री महाप्रभु के पास में आए महाप्रभु के पास में आकर के सार्वभम भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को पढ़ा ब्रह्मस्तुति के ब्रह्मा ने बत् ब्रह्म मोहन में बच्चा बालक जब चोराए उसके बाद में कृष्ण की स्तुति करते हुए ये श्लोक पढ़े थे तत्कंपा भुन्याने भुज्यान एवात्मकृतम विपाकम हृद्भाग नमस्ते भक्ति पदे सदाए वहां पर बोले रुको रोको रुको गड़बड़ श्लोक गड़बड़ है मूल में जो पाठ है वो है मुक्ति पदे से दाय भाग श्रीमद भागवत के पाठ को क्यों बदल रहे हो यह अधिकार तो किसी का है नहीं कि मूल पाठ को बदल दिया जाए मुक्ति प्रदे दाय भाग इसकी जगह भक्ति पदे से दाय भाग ये पाठभेद क्यों कर रहे हो भट्टाचार्य कह रहे हैं बोलमरे मुक्ति नहीं भक्ति ही परम परम फल है जो भट्टाचार्य कहे मुक्ति न है भक्ति फल मुक्ति फल नहीं है भक्ति ही फल है भगवत विमुखे जब कोई भगवान है तो उसको यदि मुक्ति मिल जाए तो या तो दंड है जन्म कैद है फिर वो भक्ति नहीं कर सकेगा भक्ति करने के लिए कहीं किंचित द्वैत चाहिए माया से तो मुक्ति चाहिए पांतो चिन्मय शरीर धारण करके कहीं भगवान की सेवा करना चाहिए इस शरीर में भी जब माया के भीतर भी है तब भी चिन्मय शरीर श्रीमद गुरुदेव के द्वारा हमको दिया हुआ है गुरुदेव ने उसकी पहचान भी करा दी है उस चिन्मय मंजरी देह को प्राप्त करके उसके द्वारा सेवा की जाएगी वो मंजरी देह स्थिर होकर के विराजमान ये यथावस्थित जो शरीर है उसका क्षय होगा पंथ जो चिन्मय स्वरूप श्री किशोरी जी ने प्रदान किया है उस स्वरूप अक्षय नहीं है वह स्वरूप इस यथावस्थित शरीर की मुक्ति को छूट जाने पर वह शरीर कहीं बाहर विराजमान होगा बैकुंठ में जाकर के चिन्मय देह प्राप्त करके वह विराजमान होगा अभी ये देह पांच भौतिक है फिर चिन्मय देह की प्राप्ति हो जाएगी वैकुंठध धाम और निश्चित सेवा की जाएगी तो मेरी दृष्टि में मुक्ति यह फल नहीं है भक्ति ही एकमात्र फल है हाय कृष्ण को विग्रहा जो सत्य नहीं मानेंगे वे असुरजन कृष्ण के साथ में युद्ध करते हैं और उनको भगवान मोक्ष दे देते हैं तो जो मोक्ष आप अपने बैरियों को देते हैं वही मोक्ष क्या भक्तों को देंगे ये तो भगवान की अविवेचकता हो जाएगी इसलिए भक्तों को वे सर्वदा सर्वदा सेवा सुख देंगे और ज्ञानी जो असुर हैं कृष्ण के बैरी हैं उन बैरियों को उस साइज मुक्ति को देंगे जिसे ज्ञानियों को देते तो ज्ञानियों के प्राप्त के द्वारा प्राप्त होने वाला साहुज मोक्ष तो असरों को भी प्राप्त हो जाता है इसलिए भक्ति मुख्य फल है सायुज मुक्ति मुख्य फल नहीं है और भक्तों की स्थिति यह है कि वे सालों के साथ एकत्व इनको भी देने पर भी ग्रहण नहीं करते हैं ऐसे महाप्रभु के सामने जिस समय कहा और कह रहे हैं महाराज क्या करूं मुक्ति शब्द मेरी जिहा पर नहीं आता है अश्लेष दोषे कहे मुक्ति शब्द में कहीं आश्लेष दोष है मुक्ति से कहीं वो मुक्ति नहीं समझ जाए जो ज्ञानियों को देते हैं जो असरों को देते हैं वो मुक्ति कहीं नहीं समझ में आ जाए इसलिए यहां पर मुक्ति शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह भक्ति के अर्थ में ही हुआ है आता मैंने भक्ति शब्द का प्रयोग किया तत्व अनुकंपा में आपकी अनुकंपा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं सुसमीक्ष मानो कृपा निरंतर निरंतर बरस रही है उस कृपा को सहेजने की जरूरत है कृपा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कृपा तो मिल गई मानवतन वृंदा विपिन कृपाई तो है मानवतन कृपाई तो है वृंदाविपिन वृंदावन का वास्तव मिल गया कृपाई तो है रसिक संघ रसकों का संघ मिल गया कृपाई तो है राधा गोविंद देव का दर्शन कर रहे हैं का दर्शन कर रहे हैं सरकार उनके रूप का दृश्य कर रहे हैं, को तो तो आवश्यकता है और में हमने जो बात किए ठीक है ये तो अच्छी बात है उनको भोतने के लिए बाजार से आम खरीद करके लाए दो आम सड़ गए तो उनको कोई भोग थोड़ी लगाया जाएगा उनको बाहर फेंका जाएगा जो सुंदर वस्तु है वो ठाकुर को समर्पित की जाएगी इसलिए जो सक्कर में हैं उनको तो समर्पित किया जाएगा दुष्कर्म ना ना भूल भी नहीं ज्ञानी होंगे तो भे पाप भी तुमको समर्पित कर पुण्य भी तुमको समर्पित तुम, तुम जानो तुम भोगो मुझे मुक्त तो कर कर्म कर से परंतु भक्त ऐसा नहीं भक्त भगवान के सुख का विचार करे राग भक्ति में उनके सुख का ही विचार किया जाएगा और तो भुंजान एपाकम मैंने पाप किए हैं उनका दंड मुझे मिल रहा है ठीक है उसको भोगने के लिए तैयार हूं श्री नामा की इतनी मेहमा है कि वे पाप तो दूर कर देते हैं इसे ठाकुर कृपाही करेंगे भक्ति को कहीं दंड मिल रहा है रोग मिल रहा है कठिनाई आ रही है भक्ति की भक्ति व्याकुलता में बढ़ेगी भक्ति बढ़ाने के लिए ही ठाकुर ने यह व्याकुलता उसको प्रदान की है और हृदय बपुर नमस्ते हृदयवाणी बपू इनसे भगवान को प्रणाम करते हुए तिष्ठित यो मुक्ति पदे सदाए भाग उसको भक्ति रूपी मुक्ति बदल दिया भक्ति पदे सदाए भाक मुक्ति पद कहते नहीं बना मुंह से जवान से निकल रहा है आश्लेष दोष के कारण दोष के कारण इसलिए नाम बदल दिया भक्ति की मुक्ति की जगह भक्ति मूल में पाठ है मुक्ति पदे पर तो भट्टाचार्य ने इस पाठ को बदल दिया और मुक्ति पदे से यह कहने लगे और उसमें कह रहे हैं कि पांच प्रकार की जो मुक्ति उसमें चार प्रकार की मुक्ति को कदाचित ग्रहण भी कर ले सेवा के साथ में परंतु तो साइज मुक्ति में सेवा नहीं मिलती है मुक्ति को तो भक्त कभी ग्रहण करना चाहता ही नहीं है तुम तो मुक्ति शब्द कहिते मने घृणा सा भट्टाचार्य कर रहे हैं मुक्ति शब्द का उच्चारण करने में मन में, में मेरे घृणा होती है भय लगता है इसलिए भक्ति शब्द कहिते मने उल्लास भक्ति शब्द का जब वो चाल करता हूं तो मन उछलने लगता है उल्लास होने लगता है इसलिए भक्ति शब्द का मैंने यहाँ पर पाठ भेद कर दिया बदल करके कह दिया है सब लोग परम परम आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आहा श्री सारु भट्टाचार्य महाप्रभु की कृपा वह पारस मणि के समान है जिसने लोहे को भी सोना बना दिया है काशी मिश्रा आदि जितने भी नीलाचल निवासी हैं वे सब श्री महाप्रभु की शरणागति ग्रहण करते हुए बैराग महारे चैत्र में श्री महाप्रभु चैत्र रही कैल सार्वभन विमोचन महाप्रभु पधारे श्री चैत्र की एकादशी फुलडोल की जो एकादशी उस दिन श्री महाप्रभु ने दर्शन किए माने मकर संक्रांति के ऊपर महाप्रभु का संन्यास हुआ इसके बाद में दस दिन तीन दिन घूमते रहे दस दिन श्री सार्व भट्टाचार्य नहीं श्री अद्वैताचार्य उनके यहाँ पर श्री महाप्रभु ने अद्वित ग्रह में बिलास किया वहां पर प्रथम भिक्षा की दस दिन रहे शची उनसे अनुमति लेकर के फिर गए फिर भ्रमण करते करते श्री महाप्रभु होली के बाद में आप श्री एकादशी एकादशी चैत्र की जो एकादशी है वहां पर श्री महाप्रभु आप जगन्नाथ जी पहुंचते और फिर चैत्र के महीने रहकर के चैत रही कैल सार्वभौम विमोचन श्री सार्व भट्टाचार्य उनका विमोचन किया उनके ऊपर कृपा की वैशाख प्रथम दक्षिण या मान वैशाख मास जब आया उस समय श्री महाप्रभु उनका दक्षिण जाने की इच्छा हुई है सब ऐसा दुख मांगे जैसे कहीं प्राणों का ही वियोग हो रहा है कह रहे हैं विष्णुरु उद्देश्य आमी अवश्य जाए बोले बड़े भाई श्री विश्व उनको ढूंढना है कहीं खबर मिली है कि वे दक्षिण में कहीं श्रीरंगम इत्यादि में कहीं निवास कर रहे हैं तो वहां उनको ढूंढ बहाना बाजे बहने उनको ढूंढने के लिए मुझे जानना चाहिए मैं अकेला जाऊंगा किसी को भी अपने साथ में नहीं लूंगा फिर हाइते श्वेतवे ना आसी यावत जब तक श्वेत होकर के मैं वापिस दक्षिण यात्रा करके वापिस नहीं आऊं नीला चल एक सब रहे वो तावत तुम लोग सब नीलाचल में ही रहना फिर मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जानेर सफल दक्षिण देश पर श्री महाप्रभु सब लोग जान गए के विश्वरूप जो है उनको तो सिद्धि की प्राप्ति हो गई है ये सब लोग जान रहे हैं परंतु ये बहाना है कि महाप्रभु विश्वरूप लौट करके नहीं आएंगे तब तथा श्रीमन महाप्रभु ये दक्षिण देश को पवित्र करने के लिए ही दक्षिण यात्रा कर रहे हैं प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम जैसे करोगे वैसे मैं करूं तुम्हारे सामने मेरी चलेगी नहीं नित्यान प्रभु बोले नहीं नहीं आपको अकेले नहीं जाने देंगे मैं आपके साथ में चलूंगा मां प्रभु सबके पत्ते काट रहे हैं बोले ना तुमी नहीं तुम भी नहीं तुम भी नहीं चार जने सबसे ज्यादा घुघरू भाग रहे थे कि हम तो महाप्रभु के साथ में जाए नहीं जाएंगे हम महाप्रभु को अकेला नहीं छोड़ेंगे सबसे पहले नित्यानंद प्रभु मैं तुम्हारे साथ में चढ़ूंगा महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कह दिया भाई तुम सूत्रधार हो मैं तो नर्तक हूं बृन्ना संन्यास करके मैं वृंदावन के लिए चला था तुम ऐसे जबरदस्त निकले कि मुझे ले गए के यहाँ वृंदावन जाने दिया नीला चल आने के लिए मैं तैयार हुआ तुमने मेरे दंड को तोड़ दिया तो ऐसी आपत को कौन सा नीम पाले <laughs> नित्यान प्रभु तुमको साथ में नहीं ले जाऊं नित्याम प्रभु कहा पत्ता काट दिया वो नहीं तुम्हारे सामने मेरी एक भी चलती नहीं है और तुम सूत्रधार हो मैं नर्तक फिर जैसे तुम चलाओगे वैसे चलेगा मैं कभी स्वेच्छा से कुछ कार्य कर नहीं सकता हूं सो so, तुम सब के कारण मेरा काम बिगड़ता है इसे तुमको नह, न, न, नहीं रोकूंगा जगदानंद हाँ हाँ ठीक है नित्यानंद नहीं मैं चलूंगा आपके साथ तो श्री जगदानंद चाहे हमने विषय भूंजाई थे बोले ना जगदानंद को तो कभी नहीं जगदानंद मुझे विषय बुझाना ही चाहता है इनका बात नहीं मानो तो ये रूठ जाते हैं कभी इनकी बात को ताल दो तो ये तीन तीन दिन तक भोजन नहीं करते हैं मेरे साथ में बात करना बंद कर देते हैं संवाद बंद हो जाए ऐसे व्यक्ति को को ले जाकर के क्या करूं? इनको मनाने मनाने और इनका मुंह देखते देखते ही मेरा जाएगा समय इसे जगदानंद को तो कभी नहीं ये सदा सदा जल्दी से रूठ जाते हैं और मुझे विषय भगाना चाहते हैं इसे इनको भी साथ में नहीं ले जाऊंगा मुकुंद बोले बोले मैं चलता हूं मुझे ले चलो जैसे आप कहोगे वैसे बोले भले तुम संग में जाते हो तुम में एक दोष है बोले क्या बोले मेरे दुख को देख करके मेरे संन्यास के कठिन नियमों को देख करके तुम दुखी होते हो तुम्हारा दुख देख करके मैं दुखी हो जाता हूं और कहता हूं सन्यास के नियमों में क्या ढिलाई कर दो तुम्हारे साथ में रहने से मेरे सन्यास के नियमों में ढिलाई आ जाएगी इसलिए मुकुंद कैंसिल मुकुंद भी नहीं मुकुंद भी नहीं जाएगा दामोदर सोनू दामोदर बोले बोलो कोई नहीं जाएगा जी मैं जाऊंगा प्रभु के साथ में बस इन तीनों की मना हो गई चलो चलो महाप्रभु हम चलते हैं आपके साथ में श्री महाप्रभु बोले दामोदर बाबा रे बाबा हाथ जोड़ो तुमको कौन अपने साथ में रहे हामी तो सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी सजा रहे हमारू पर शिक्षा दंड धावी मैं सन्यासी और ये ब्रह्मचारी ये सदा शिक्षा दंड लेकर के मेरे ऊपर सदा तैयार रहे थोड़ी सी भी कहीं मनुष्य कोई कमी आ जाती है तो ये तुरंत ही मुझे तोड़ देते हैं लोकापेक्षा नहीं है हार कृष्ण कृपा हित इनके ऊपर इतनी कृष्ण कृपा है कि ये लोकापेक्षा नहीं रखते हैं परंतु तो मैं तो लोकापेक्षा रखता हूं संसार से भले सन्यासी हो गया हूँ परंत तो फिर भी कौन को बुरा लगेगा कौन को अच्छा लगेगा किसी ने निमंत्रण दिया कैसे मना की जाए ये तो दो टू स्टेट फॉरवर्ड बिल्कुल मना सीधा सीधा मना कर देंगे परंतु तो मैं थोड़ी लीपा पोती करता हूं थोड़ा पोलाइट वे में किसी से कहता हूं ये पोलाइट वे रखते नहीं है ये तो सीधा सीधा मुझे भी डाल देते आगे चरित्र आएगा श्री स्वरूप दामोदर ने श्री महाप्रभु को भी डांट दिया एक ब्राह्मणी के छोटा सा बालक था महाप्रभु उस बालक से बालक से तो सहज प्रीति होती है तो बालक से प्रीति करने लगे स्वरूप दामोदर ने दिया बोल क्या इस बालक से क्या इतना प्रेम करते हो महाप्रभु बोल बालक से प्रेम करने में क्या है बोले बालक से प्रेम करने में कोई बुराई की बात नहीं है परंतु तो एक दोष है बोल क्या बोले इसकी मां सुंदरी है युवती है साथ ही साथ में विधवा और तुम्हारी यदि इस बालक से प्रीति होगी तो लोग तुम्हारे ऊपर कहीं उंगली नहीं उठाने लगे कि बालक के माध्यम से यह उस प्रकृति के साथ में संबंध रखना चाहता है तुम्हारे ऊपर दोष आ जाएगा अभी सब जगह घुसाई घुसाई हो रहा है फिर घुसाई घुसाई होने लगे <laughs> डाक देते अभी तो सब गुशाएं गुशाएं कह कर तुम्हारा आदर रहे हैं फिर तो का कैसा नाम होगा? इसलिए इस बालक से प्रिसी मस्किया करो, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वरूप दामोदर ब्रह्मचारी हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिल्कुल सीधे सीधे डांट देते हैं और इनको लोका अपेक्षा है नहीं परंतु मैं लोक अपेक्षा अभी भी नहीं छोड़ सकता हूं इसलिए अपने ऊपर ऐसा दंड धारण करने वाला जाऊं कभी में जैसे भी हो वैसे अपनी यात्रा को भी चलाना पड़ेगा इसलिए कभी कभी शिथिलता भी होनी चाहिए धारण करनी पड़ेगी इसलिए इनको तो अपने साथ में बिल्कुल नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा ऐसा श्रीमंत महाप्रभु ने गुण के बहाने दोष के बहाने गो का वर्णन किया ये अपने पर करके गो का वर्णन चारों के गो का वर्णन दोष के बहाने कर रहे हैं चारों ने बहुत मिन्ती की प्रार्थना की परंतु महाप्रभु नहीं माने तब सब ने कहा कि भाई आपके कौपिन बहिर्वास को जल के कमंडल को धारण करने के लिए तो कोई व्यक्ति चाहिए तुमको तो होश है नहीं कहीं कमंडल भूल जाओगे कहीं अपना बहरबास भूल जाओगे फिर कैसे यात्रा पूरी होगी कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो कम से कम तुम्हारे कमंडल बहरबास इनकी तो रक्षा कर सके इसे अकेले तो नहीं जाने देंगे तुम्हारी बात मान ली अब एक व्यक्ति है ब सीधा साधा काला कृष्णदास इस काले कृष्णदास को अपने साथ में नहीं जाओ महाप्रभु ने इस बात को अंगीकार किया है दक्षिण चलने लगे उस समय सबसे आज्ञा ली और कहा आपकी आज्ञा लेकर के मैं जा रहा जल्दी से सुखपूर्वक लौट आऊंगा चार दिन रहे प्रभु भट्टाचार्य स्थानी चल वाग्य आज्ञा मागिन आपने चार दिन महाप्रभु भट्टाचार्य के घर पर रहे फिर जाने के लिए आज्ञा मांगी सालभव भवन भट्टाचार्य ने आज्ञा प्रदान की है श्री प्रभु तारे लाया जगन्नाथ मंदिर गए श्री प्रभु उनको साथ में लेकर के जगन्नाथ मंदिर में आए जगन्नाथ मंदिर में पुजारी ने माला प्रसाद महाप्रभु को दिया आज्ञा माला प्राप्त करके नमस्कार करके श्रीमद महाप्रभु दक्षिण देश की ओर प्रस्थान किया चले सार्व उस समय कह रहे हैं कि प्रभु मैं एक निवेदन कर रहा हूं उसका ध्यान रखना राय रामनंद नाम करके एक व्यक्ति गोदावरी के किनारे कुबूर जिले में रायमुंदरी आंध्र में वहां पर श्री राय रामानंद श्री प्रतापरुद्ध महाराज के ही गवर्नर हो करके वहां पर विराजमान है इनकी ओर से वहां शासन करने वाले होकर के विराजमान है गोदावरी के किनारे उनकी आप ऐसा विचार मत करना कि ये तो राजा है शुद्र होगा शुद्ध विचारधारा का होगा राजा है विषयी है ऐसा विचार मत करना पृथ्वी पर श्री श्री राय रामंद जैसा कोई भक्त है नहीं और एक व्यक्ति ही ऐसा है जो आपसे मिलने के योग्य है इसलिए उनको राजवेश देखकर के विषयी गृहस्थी वेश देखकर के कहीं आप उनकी अवहेलना मत कर देने तोमार संज्ञ योग्यो एक जन बन आ रही ये एक जन कितना महत्वपूर्ण है शब्द एक ही ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे संग के योग्य जिसे ससंग कर तुम कर सकते हो ऐसा एक व्यक्ति है तुम्हारे संग के योग्य तुम्हारे संग के योग्य एक व्यक्ति है पृथ्वी पर रसिक भक्त नहीं ही तार उनके समान पृथ्वी पर कोई दूसरा भक्त नहीं है पांडित्य भक्त रस दोनों की वे परम सीमा है उनसे जब आप संभाषण करोगे तब आप जानोगे भक्ति की क्या सीमा है अलौकिक वाक्य चेष्टा पार ना बुझिया उनकी वाक्य चेष्टा अलौकिक होकर के विराजमान है सब लोग पर्यास कर लिया वैष्णव बलिया, वैष्णव बोल करके ये तो वैष्णव है वैष्णव है ऐसे में वैष्णव उनको कहते हैं ऐसे श्री साधु भट्टाचार्य ने चलते चलते महाप्रभु के काम में मानो ये मंत्र थूक दिया कि साधु श्री राय रामानंद उनसे आप जरूर मिलना करूर जिले में जब जाओ आंध्र में तब उनसे जरूर मिलना श्री सबके संग साथ में प्रभु अलाल ना खाये प्रणाम किया सब लोग हरि हरि शब्द का उच्चारण कर रहे हैं संध्या का आना जाना नाचना गाना इस प्रकार चालू रहा प्रातः काल श्री महाप्रभु ने स्नान किया और स्नान करके गमन किया है सब लोग विच्छेद में व्याकुल हो रहे हैं श्री कृष्णदास महाप्रभु के पात्र वस्त्र इनको ग्रहण करके चल रहे हैं महाप्रभु मत् सिंह की समान प्रेम में नमन कर रहे हैं और उच्चारण करते जा रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षम राम राघव राम राघव राम राघव पाह माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, रक्षमा पाहिमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशवि ऐसे महाप्रभु उच्चारण करते हुए जा रहे, कहीं चैतन क्रम में ऐसा लगता है कि जहां हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं वहां पर भी एक व्यक्ति नाम संख्या पूर्वक संकीर्तन कर रहा है महाप्रभु जहां बिना नाम संख्या के संकीर्तन कर रहे हैं वहां पर मुख्य रूप मुक से अनेक अनेक दूसरे जो मंत्र हैं जैसे कृष्ण के केशव कृष्ण के शव, कृष्ण केशव कृष्णकेशव पाइमा इत्यादि जो मंत्र हैं या कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण तो ये अन्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण मंत्र उनको विशेष रूप से श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया के कमर में जो डोरी गांत लगी हुई है उसके द्वारा नाम गणना श्री महाप्रभु करते हुए विराजमान तो हरे कृष्ण मंत्र विशेष रूप से संख्यापूर्वक तभी से पद्धति भी प्रकट हुई कि हरे कृष्ण मंत्र के कुछ जब तख्यापूर्वक तो ही किए जाते हैं जब जा अपनी संख्या तो समय बने ये तो पूरी तरह से संभव नहीं है कि हमेशा ही संख्या पूर्वक ही किया जाए परंतु तो कुछ जो श्री गोरवे ने जो आदेश दिए हैं वो सोलह चौसठ मात्रा जो भी नियम है वो तो संख्या पूर्वक ही करनी चाहिए उसमें भी कुछ मंत्र तो आसन के ऊपर बैठकर के करनी चाहिए कुछ मंत्र चलते चलते जैसे संख्या है तो चलते फिरते भी कहीं अपनी संख्या की पूर्ति की जा सकती है परंतु कुछ न कुछ नियम तो ऐसा रखना चाहिए कि एक जगह बैठकर के संख्या पूर्वक श्री आसन के ऊपर बैठ करके संख्यापूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करें फिर जब संख्या पूरी हो जाए उस समय श्री हरे कृष्ण मंत्र का भी यथा साध जैसे है वैसे उच्चारण तो महाप्रभु जिस समय चल रहे हैं उस समय यहाँ पर जो है वो संख्यापूर्वक नहीं है यहां पर संख्यापूर्वक महाप्रभु का ये नाम संकीर्तन नहीं है चलते चलते महाप्रभु कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए चल गए श्री महाप्रभु जो भी सामने आए उसको भी प्रेम दान करते हुए विराजमान है और शक्ति का संचार जीव मात्र के ऊपर अर्थ प्रभु कृपा हो महाभागवत प्रभु की कृपा प्राप्त करके वो व्यक्ति महाभागवत हो जाए ऐसा करते करते श्रीमंद महाप्रभु पूर्व स्थान पर आए वहां कूर्म भगवान का दर्शन किया बोले पूर्व भगवान की जय कूर्म भगवान का दर्शन करके से आनंदित हुए हैं वहां पर कूर्म नाम का ये एक वैदिक ब्राह्मण रहता था ये पूर्ण नाम सही है स्थाने है वैदिक ब्राह्मण बहुश्रद्धा भक्ते प्रभु पवि निमंत्रा उसने बहु श्रद्धा पूर्वक महाप्रभु को महा का निमंत्रण दिया महाप्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और को इसने अपने वंश सहित ग्रहण किया प्रभु ने इस पूर्व ब्राह्मण के ऊपर जो गांव का गुरु था उस गुरु के ऊपर अपूर्ण रूप से कृपा की ये प्रभु से कह रहा है कृपा कर मोरे प्रभु तुम्हारे बोले या मुझको भी अपने साथ में तीर्थ थी आश्रम में ले जाओ मैं यहां दक्षिण के सब स्थानों से लगभग परिचित भी हूं आपको तो सुविधा भी होगी प्रभु कहे नाना ये बात मत कहना तुम यहां ही रहकर के कृष्ण नाम निरंतर जपो और जितने भी गांववासी हैं उनको भी कृष्ण नाम का उपदेश दे करके उनको भी वैष्णव बनाओ जिसको देखो उसको कृष्ण राम का उपदेश दो गुरु गुरु देश। देश मेरी आज्ञा से तुम गुरु हो करके इस देश को तार। यहां पर एक संकेत भी हो रहा है कि हर एक व्यक्ति को गुरु बनने का ज्यादा लोभ नहीं रखना चाहिए गुरु को भी नहीं रखना चाहिए किसी को भी किसी को भी नहीं रखना चाहिए परंतु हम गुरु बन जाए ये उत्साह रखना नहीं चाहिए महाप्रभु ने जिसको आज्ञा प्रदान की है उसको ही गुरु स्वरूप धारण करना चाहिए एक-एक सभी बस दो दिन दीक्षा हुई और तीसरे दिन से दीक्षा देना शुरू कर दें ये बहुत अच्छी बात है। जो बड़े हैं उनकी सम्मुख में उनकी आज्ञा के बिना ये ऐसा करना उचित नहीं श्रीमद महाप्रभु पूर्ण ब्राह्मण से कह रहे हैं अमार आज्ञा है गुरु हैया तार ए देश मेरी आज्ञा को प्राप्त करके तुम इस देश को तार वहां पर ही एक नाम करके एक ब्राह्मण था इसके शरीर में गलत कोढ़ था और अंग में कीड़ा है परंतु इतना तिथिक्षु कि कीड़ा यदि धरती में गिर जाए तो कहे अरे भैया कोई तेरू को पैर रख देगा कहा जाएगा इस शरीर में पल्ला है आ इस शरीर में पल, आए, आए शरी में पल। हाँ हाँ हाँ। कितना कष्ट होता होगा कीड़ा जब घाम में चलता होगा कितना कष्ट होता होगा परंतु ये उठाई या सही कीड़ा रखे सही थान सही ठाण उस कीड़े को उठा घाम के घ तो ऊपर ही रख ले इसने सुना कि श्री महाप्रभु आए हैं ये प्रात काल के समय पूर्व ब्राह्मण के भवन में आया जहां महाप्रभु टिके हुए थे परंतु तब तक महाप्रभु पूर्व के घर से आगे की यात्रा में बढ़ गए थे निकल गए महाप्रभु नहीं मिले ये कर रहा है अनेक प्रकार उसी प्रकट हो गए जैसे लौटके आ गए हो और प्रभु ने उस कोड़ी का जैसे आलिंगन किया प्रभु स्पर्श दुःख संगे कुष्ठ दुख दूर प्रभु के स्पर्श मात्र से इसके शरीर का जितना भी दुःख है वो दूर हो गया आनंदित होकर के विराजमान हुआ और कह रहे हैं कि मेरी शरीर की दुर्गंध से सब लोग मुझे से दूर भागते हैं आह तुमने तुम्हारे स्पर्श से मैं पवित्र हो गया हूं स्वस्थ हो गया हूं अधम का आपने उद्धार किया आहा तुम स्वतंत्र ईश्वर हो प्रभु कहे प्रभु तुम्हार न होवे अभिमान वो तुम्हारे मन में कभी भी अभिमान नहीं होगा तुम निरंतर कृष्ण नाम का उपदेश कर ही हो कृष्ण उपदेश करते हुए श्रीमन महाप्रभु इस तरह पधारे एते कही कहिया प्रभु कई अंतरधान है ऐसा कहकर के करके प्रभु अंतर्धान हो गए तो प्रभु का कभी आभा स्वप्न में मिला आना आना होता है कहीं आभास में आना होता है या आवे भाव में आना होता है और कहीं पुनरागमन होता है तीन तरह से प्रभु का लौटना है स्वप्न में लौटना कभी आभास रूप में श्रीमन महाप्रभु का श्री कृष्ण का भी ब्रिजवासियों के सामने प्रकट हो जाना और कभी मथुरा से वापस ब्रिज लौटना ये आगमन आभास और स्वप्न ये तीन प्रकार से पुनरागमन श्री महाप्रभु श्री कृष्ण का जनों जनो के सामने होता है यहां पर जो जो भाव रूपी पुनरागमन है उस पुनरागमन का वर्णन किया कि उस वासुदेव पुष्टि के ऊपर कृपा करने के लिए श्रीमन महाप्रभु कृपा करके पधारे वासुदेव पुष्टि की इस कृपा महाप्रभु का एक नाम ही हुआ वासुदेवाम प्रभु नाम के श्रीमंत महाप्रभु के चरणामृत के द्वारा वासुदेव विराजमान कृत्थ हुए बोले वासुदेवामृत पद भगवान की जय ऐसे श्री बासुदेव उद्धार लीला का वर्णन करके आज की तथा प्रसंग को यहाँ विश्राम प्रदान कर रहे हैं प्रयास तो यही था के नौ दिन के भीतर संपूर्ण श्री चैतन चरितमृत के सभी चरित्रों का यथासाध्य गायन किया जाए जितना हो जाए अधिक से अधिक प्रयास तो अभी भी यही है शेष तीन दिन जो है उनमें श्री महाप्रभु के गुणानुवाद का ये इसी प्रकार आगे गायन करने की शक्ति संचार कृपा करके करेंगे मिताल गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय कल रमन प्रसन्न अष्ट श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री हरि गोविंद जय जय वि हरि गो जय श्री